dridr <laughs> dh आश्रित ही जीवन जीता चला जा रहा हूं इसी आशा में इसी चाहत में कि आपने जो अनोखी कृपा इस पामरों के सरदार पर की हैं बस आपकी कृपामयी कर्मामयी दयामयी दृष्टि यू ही बनी रहे यही आपके कर्णों में हमारी बारंबार प्रार्थना है जीवन्धन श्री प्रिया प्रीतम के ईगल पावन पवित्र चरणारंगों में साष्टांग धनवत् प्रणाम परमाराध्य श्री सुदगुरुदेव भगवान के एवं भगवदावत प्रभु भगवान के युग पावन पवित्र चरणारुनों में साष्टांग बंदन परमादरणी पूज्यवध से पधारे हुए हमारे महाराजा श्री वृंदावन नाम से पधारे हुए कृष्ण कुटी के संत प्रवर पूजी महाराज परमादृणिया स्नेमयी ममतामयी भई श्री माता जी के श्री पावन पवित्र चरणार बिंदो में इसकी कैचिंग नहीं है बिल्कुल इसमें कैचिंग नहीं बिल्कुल भी कैचिंग नहीं बिल्कुल नारायण नारायण कैकिन नहीं तो हम कुछ लगा के बोलेंगे तो पकड़ सकेगा ये नारायण नारायण नारायण कैचिंग नहीं है बिल्कुल माइक में सल की ठीक है किससे देना है प्यार ये आपका विषय आपके लिए ठीक है न मैं ये पूछू हमको तो एक हमको आवाज़ आवाजी और खींचे नहीं बस इतने चाहिए ठीक है आप किससे कनेक्शन देते हो हुए आपका थीड़े। थीड़े। है सरभ परमा पूज्य संत पूज्य पूज विद्वृंदर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 हम सबका जीवन भगवान की ओर आकर्षित हो हमारा चित्र भक्ति के रस से डूब जाए इसके लिए संतों ने करुणा करके कृपा करके अनेक अनेक उपाय बनाए हैं कलयुग में संत प्रभर श्री तुलसीराज जी महाराज ने श्री रामचरित्र मानस का सृजन करके जीव मात्र के चित्र को कैसे ठाकुर जी की ओर आकर्षित किया जाए इसमें अद्भुत योग किया है जिस सुंदरकांड की पावन पवित्र चर्चा में हम सब लोग कल प्रवृत्त हुए हैं मुझे ऐसा लगता है कि संसार में जितना रामचरित्र मानस का नाम है शायद किसी दूसरे ग्रंथ का होगा श्रीमद् भागवत महापुराण का नंबर दूसरे नंबर पर आता है हमने तो गुरुजनों से सुना है कि पहले जितना रामचैत्र का नाम था श्रीमदभागवत महापुराण को लोग जानते भी कम थे और बड़े बड़े स्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष भी धर्म सम्राट स्वामी कलपात्री जी महाराज जीवन भर अद्वैत का साक्षार्थ करने वाले महापुरुष भी जीवन के उत्तराध में रामचरित्र की शरण में थे वह विद्वानों से श्री राम चरित्र मानस का श्रमण करते थे और उसका चिंतन करते थे हमारे मारे श्री स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाभाग वोज कोई न कोई बैठकर उनके पास में रामचरित्र मानस का पाठ करता था और हमारा जी उसको गुनगुनाते थे कई विद्वानों ने प्रश्न भी किया उनको आप ब्रह्म सूत्र का श्रीमदभागवत महापुराण का गीता का उपदेश करने वाले जीवन भर जीवन के उत्तरार्ध में आपने रामचरित्र मानस को ही प्रोचैयन तो किया कई लोगों ने यह प्रश्न किया तो हमारे महाराजी कहते थे इसमें बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है और रस मिल जाता है जो रस अन्य शास्त्र चिंतन करके बुद्धि लगाकर मिलता है वह इसमें मिल जाता है और सच में इसमें जीवन जीने के ऐसे सूत्र दिए गए हैं आइए हम सब उन सूत्रों पर विचार करें श्री राम मानस में भी जो सप्त सोपान है उसमें से जो श्री सुंदरकांड का पावन पवित्र ये कांड है ये बहुत ही रशीला है जो संपूर्ण राम मानस का पाठ नहीं कर पाते हैं वह अधिकतर लोग सुंदरकांड का पाठ जरूर करते हैं सकाम भी निष्काम भी हमने तो राजस्थान में दर्शन किए हैं लगभग प्रत्येक घरों में शिव सुंदरकांड का पाठ होता है कोई न कोई किसी न किसी विधा से सुंदरकांड का पाठ करता है तो लौकिक कामनाओं को पूरा करने वाला यह कांड है ही किंतु भगवान की ओर प्रषित करने वाला भी यह कांड है हमने तो कुछ श्री रामशिंकर उपाध्याय जी महाराज से कई प्रकार की साधना सीखने का भी अवसर मिला क्योंकि तो रामचरित्र मानस के संस्कार हमको पुजराम कुछ जी महाराज के चरणों में बैठ करके मिले और हमारे सीता अपने अवध एक संत थे जिनसे बाल्मीकि रामायण का श्रवण करने का हमको अवसर मिला लक्ष्मण किलाधीश हमारे श्री सीताराम शरण जी महाराज वह आश्रम में आकर रुकते थे और ये दास उनकी सेवा में रहता था और उनसे कई बातें सुनने को मिलती थी इन दोनों महापुरुषों ने हमारे जीवन में दैनिक में ये सुंदरकांड की प्रणाली डाली बहुत दिनों तक आप तो नहीं कर पाता हूं क्योंकि तो शास्त्र चिंतन में चित्त लगा रहता है भगवान नाम में लगा रहता है चिंता नहीं कृप्त हो पाता तो शास्त्रीय विधा के कारण इसका चिंतन मानस में चलता रहता है संसार के जितने भी प्राणी हैं, सब प्राणियों की जो अभिया है चाहत है इच्छा है वह इच्छा यही है कि हमारे जीवन में शांति मिले सुख मिले और शांति हमारी कैद हो गई है मोह के कारण क्योंकि मोह दस मौल तद भ्रात अहंकार यह मोह के माध्यम से हमारी शांति कैद है और जब इस शांति की खोज के लिए जीव निकलता है उसमें कैसी कैसी सजगता चाहिए कैसी कैसी सावधानी चाहिए एक साधक के लिए इसमें एक बहुत सुंदर सजगताए सावधानी बताई गई है कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री हनुमतलाल जी महाराज जब यात्रा प्रारंभ करते हैं शांति की खोज की सीता की खोज की ये यात्रा प्रारंभ होती है तो सबसे पहले यदि कोई व्यवधान के रूप में व्यवस्थित तो होता है तो मैनाक पर्वत और ये मैनाक पर्वत व्यवधान बनकर के नहीं आता है कि हम तुम्हारे व्यवधान है वह उद्देश्य तो यह लेकर के आता है कि इनको हम विश्राम प्रदान करें का सागर पार करने वाले व्यक्ति के लिए कहीं न कहीं बीच में विश्राम चाहिए और यदि वह विश्राम में स्वलग्न नहीं होता तो थक कर करके यात्रा ही पूरी ना हो पाए छूट जाए ऐसा भी हो सकता है किंतु श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने इस मैनाक पर्वत को अपनी दृष्टि से निहार करके जो महाराज विश्रामार्थ आया था विश्राम देने के लिए आया था उसको उन्होंने अपने जीवन का एक व्यवधान ही माना और व्यवधान मानकर हमारे श्रंतों ने इनमें कई चिंतन की धाराएं प्रयुक्त किए हैं कई श्रोतों ने तो कहा कि यह लोभ का प्रतीक है साधक जब साधना में अग्रसर होता है तो आ के द्वारा प्रदत्त लोभ उसके सामने आ जाता है और यदि लोभ में औरत हो जाता है तो यात्रा और जाती है उसकी तो हमारे श्री हनुमंतलाल जी महाराज की विलक्षणता है ये साधकों को, को सीखने लायक है हरिदासों को सीखने लायक है वरिष्ठों जनों को हम सबको सीखने लायक है यात्रा श्री हनुमंतलाल जी महाराज के पास में जब मैनाक आकर प्रार्थना करता है श्री हनुमान लाल जी महाराज दो काम करते हैं हनुमान ते परसा करपुन कीन प्रणाम राम काजु के नि विनु मोहन कहा विश्राम जीवन में यदि लक्ष्य निर्धारण हो गया है जीवन का लक्ष्य यदि बन गया है तो यदि वह उस लक्ष्य की पूर्ति के पूर्व ही विश्राम में संलग्न हो जाएगा तो लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी हमारे महात्मा कहते थे कि जीव के जीवन में पहले तो लक्ष्य का निर्धारण हो जाना चाहिए अधिकतर हम किसी से पूछते हैं कि जो जी क्यों रहे हो तो कहता है खाने के लिए और खा क्यों रहे हो जीने के लिए जीवन का लक्ष्य निर्धारित ही नहीं है यदि जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो, हो जाए तो हमारे जीवन की साधना का काम प्रारंभ हो जाए मनुष्य शरीर क्यों तो मिला हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति के लिए और यदि अभाव बना रहे तो व्यक्ति के जीवन में सद्यता बनी रहे इन्होंने प्रणाम करके एक बात इनके सामने रख दी कि जब तक राम कार्य नहीं होता है तब तक मुझे विश्राम नहीं लेना है राम का जुके है दिन मोही कहां विश्राम लोग का कई बार साधक यदि परित्याग कर देता है तो लोभ का परित्याग किया अर्थ का परित्याग किया तो उसके जीवन में कहीं न कहीं अभिमान का संचार हो जाता है कि मैं इतना बड़ा त्यागी हूं मैंने ये छोड़ दिया मैंने ये छोड़ दिया मैंने ये छोड़ दिया कई बार हमारे कई मित्र महात्माएं जब आपस में मिलते हैं हम लोग चर्चा करते हैं तो बड़े बड़े त्याग की चर्चाएं होने लगती भगवत कथा और हो जाती है त्याग की चर्चा होनी प्रारंभ हो जाती है तो लगता है कहीं न कहीं ये त्याग का अभिमान जो हमारे हृदय में स्थान बना रखा है या हमको भगवान से दूर ले जाता है एक अभिमान को छोड़ करके वो भी हमारे संत प्रभर श्री तुलशीदास जी महाराज के द्वारा इस अभिमान की चर्चा की गई है इस अभिमान को छोड़ करके संसार में जितने भी अभिमान है पतन के ही कारण है शिदास जी महाराज कहते हैं अभिमान तो बना रहना चाहिए अस अभिमान जाई जाय भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और लगता है कि ये अभिमान यदि जीवन में आ जाएगा कि मैं सेवक हूं तो सेवक का काम है सेवा करना तो उसके जीवन में जब तक सेवा पूरी न हो जाए तब तक, तक विश्राम का स्थान मिलेगा ही नहीं और जितने भी नारायण अभिमान है मैं तो कई बार सांकेतिक भाषा में लोगों से प्रार्थना करता रहता हूँ कई बार बंबई की भाषा में हमारे यहां बंबई में कहते हैं दाल चलेगी रोटी चलेगी सब्जी चलेगी वैसे मैं बंबई की भाषा में कई बार प्रार्थना करता हूं काम चलेगा क्रोध चलेगा लोभ चलेगा यदि ठाकुर के दरबार में कुछ नहीं चलेगा तो अभिमान नहीं चलेगा कामी से कामी को हमारे जीवन धन अपना लेते हैं क्रोधी से क्रोधी को हमारे जीवन धन अपना लेते हैं लोभी से लोभी व्यक्ति को हमारे जीवन धन अपना लेते हैं यदि किसी को नहीं अपनाते हैं तो अभिमानी को नहीं अपनाते हैं और कहां तक कहें जीवन में अभिमान आ जाए तो ठाकुर जी उसका परित्याग कर देते हैं हमारे यहां सुधी जन भागवत में जहां त्याग की महिमा है गोपांगनाओं में सर्वधर्म परित्याग किया है धर्म परित्याग किया अर्थ परित्याग किया काम परित्याग किया मोक्ष परित्याग किया ये सर्वधर्म संयासीनी गोपांगन है जिनके साथ जीवन धन गोविंद नृत्य कर रहे हैं और जब उनके चित्त में अभिमान देखा तासा तद सौभग मदम वीक्षवान प्रसादाय प्रसादा तत्रत भगवान उनके मध्य से भी अंतरहित हो गए तो अभिमान हमारे जीवन में ना आए और यह अभिमान कई बार त्याग का अभिमान आ जाता है तो हमारे ये साधक स्वरूप श्री हनुमंतलाल जी महाराज प्रणाम करते कर्पणी की प्रणाम और प्रणाम करके मानो यह बता देना चाहते हैं कि आप जो हमारे सामने ये सेवा लेकर आए थे विश्राम की मैं सेवा को बंदन करता हूं हमारे कई विद्युज हमें सिखाते हैं यदि सामने कोई ठाकुर का प्रसाद लेकर के आ जाए और कहे प्रसाद है तो उसकी कभी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए तो क्या करें उसको प्रणाम करने बंदन करने हाथ जोड़ लें तो हमारे लाइफ नहीं हम अगर उसको खा लेंगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो प्रणाम करने उसको यही विदाई इन्होंने अपनाई है और कह दिया कि निश्चित रूप से जब तक राम काज नहीं होगा तब तक, तक हम विश्राम नहीं प्राप्त करेंगे और जो महाराज वहां से यात्रा प्रारंभ की तो चात पवन सुत देवन देखा जाने को बल बुद्धि विशेखा जिस समय वहां से प्रणाम करके इन्होंने पवन पुत्र ने यात्रा प्रारंभ कर दी पवन गति से देवताओं ने विचार किया कि ये जा रहे हैं मोहनगर में और जहां ये मोहनगर में जा रहे हैं वहां कहीं मोह्रसित न हो जाएं अथवा यह लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे उन्होंने बल और बुद्धि दोनों का निरीक्षण करने के लिए बल और बुद्धि दोनों को देखने के लिए एक राक्षसी भेज दी जिस राक्षसी का नाम यहाँ सुर्शा नाम अहिं काता इस सुरशा नाम है जिस देवी का राक्षसी का ये सर्पों की मा है हमारे यहां विद्युत जन समझ सकेंगे कि सर्प किसके प्रतीक है काल व्याल मुखक त्रास त्रास निर्णाश हेतावे काल रूपी ब्याल अर्थात ये काल जो मौत है वही सर्प के प्रतीक है तो ये जो सर्प के प्रतीक है उसकी माए है अर्थात ये काल स्वरूप ही है और काल स्वरूप को जब महाराज इन्होंने भेजा उसने महाराज वैसे तो ये रुकने वाले नहीं थे किंतु इसने एक शब्द प्रयोग कर दिया आज सुरन हमारे संत कहते इतना ही बोली हो आज सुरन अर्थात आज देवताओं ने जो सुना हनुमान लाल जी महाराज देवताओं ने उनको तो लगा कि कोई देवता लोग सूचना तो नहीं भेजे कोई सजगता के लिए तो नहीं भेजे क्योंकि मैं निकला हूं देवताओं के हित के लिए ही देवताओं के हित के लिए हमारी यात्रा है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उन्होंने सूचना भेजी होगी टहर गए और जो रुके तो उसने कहा मुझे दीन आहारा देवताओं ने आज हमको आहार दे दिया है और जो महाराज जी सुना हमारे शिव पवन कुमार ने तो पवन कुमार ने कहा कि आहार आपको दिया है मैं देवताओं की भी उपेक्षा नहीं करता हूं देवताओं ने जो तुम्हें आहार दिया है तो मैं तुम्हारा आहार बनूंगा किंतु आहार अभी नहीं बनूंगा कब बनोगे बोले जब काम करके आ जाऊंगा राम काज कर फिर में आऊंगा पहले राम काज कर और राम कार्य करने के बाद सीता की सूर्य देने के बाद तब तब बदन बैठियों आई और इसका अभिप्राय भी बड़ा ध्यान देने लायक है भगवत प्राप्ति हो जाए भक्ति की प्राप्ति हो जाए उसके बाद जो शरीर का प्रयोजन है वो पूरा हो गया शरीर का प्रयोजन यही है कि भगवत प्राप्ति हो जाए तो कि शरीर मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए है मनुष्य शरीर का कोई दूसरा प्रयोजन है ही नहीं एकमात्र इस मनुष्य शरीर का प्रयोजन है भगवत प्राप्ति और यदि भगवत प्राप्ति हो जाती है राम काल हो जाता है तो मौत का एक रास बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे महात्मा कहते हैं सुरसा ने कहा कि तुम लौट कर आओगे इसका कोई भरोसा है क्योंकि तो वह जहां जा रहे हो एक से एक बड़े राक्षस वही ग्रास बना जाएंगे अथवा हुआ ग्रास ना भी बना पाए तो वहां जाकर भगवती श्री भक्ति महारानी का सीता महारानी का दर्शन पा करके आशीर्वाद प्राप्त करके फिर तो हमारे मुख में आने वाले नहीं को क्योंकि भगवती अजर अमर गुण से शुभ हो पहले आशीर्वाद में जाएगा तो हमारे काम के तुम अभी हो बाद में हमारे काम के नहीं रहोगे इसलिए मैं तो खाऊंगी जो कहा मैं खाऊंगी तो श्री हनुमत लाल जी ने कहा माँ मैं सामने खड़ा हूं खा लीजिए और जो महाराज खाने के लिए उसने मुख खोला जो मुख खोला तो महाराज योजन भरेते ही भजनों को सारा योजन का उसने अपना मुख विस्तार किया श्री हनुमंतलाल जी महाराज हमारे तुर दुगना हो गए वह जैसे जैसे रूप बढ़ाती जाती है श्री हनुमंत लाल जी महाराज अपने श्री को बढ़ाते जाते हैं और बाद में उसके मुख में प्रविष्ट हो करके क्योंकि तो अति लघु रूप पवन सुन्हा लघु नहीं अति लघु रूप धारण करके हनुमंतलाल जी महाराज उसके बदन में बैठ करके बाहर आ गए और बाहर आने के बाद पुनः प्रणाम करके मांगा विदा ताई सिर उवा महाराज मांगा विदा मांगी प्रणाम करने के बाद अचान अच्छा ये दार्शनिक सूत्र के आधार पर जो हमारे पुद्ध संतों ने इस सुरसा का स्वरूप निर्धारण किया है ये सुरसा कौन है हमारे आध्यात्मिक जीवन में इसको बहुत सजग होकर साधक के लिए तो इसको पहचानना बहुत जरूरी है हमारे संतों ने बताया ये सुरसा और कोई नहीं है यश की कामना का नाम ही सुरसा है हमारी यश प्रतिष्ठा हो हमारा चारों तरफ नाम हो जाए हमारा यश फैल जाए और हमारे संतों का तो ये मानना है साधकों का तो ये मानना है कि मान बड़ाई जब से आई मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत बूटी स्वामी स्वामी काहन लागे लगन राम से छूटी साधना के पथ पर यदि बढ़ने वाला पथिक प्रशंसा के चक्कर में पड़ जाएगा प्रचार के चक्कर में पड़ जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी साधना औोग हो जाएगी और स्वाभाविक है व्यक्ति जब संग्रही नहीं होता है वो इकट्ठा नहीं करता लोग की परवाह नहीं करता तो उसके जीवन में प्रतिष्ठा आती ही आती है प्रशंसा आती ही आती है और ये प्रशंसा की कल मैंने निवेदन किया था कि ये प्रशंसा का पेट कभी भरने वाला नहीं है हमारा चाहे कितना नाम हो जाए किंतु उसके बाद ये होने वाला नहीं कि बस अलग है और नाम हो और नाम हो और प्रतिष्ठा बढ़े और प्रतिष्ठा बढ़े जैसे ये वजन बढ़ाती गई वैसे श्री हनुमतलाल जी महाराज बढ़ाते गए और उसके बाद उनका सूक्ष्म बन जाना क्या है अभिप्राय दासानुदास बन जाना इतने छोटे बन गए इतने छोटे बन गए कि महाराज उसके मुख में प्रविष्ट हो करके और जो निकलने लगे प्रणाम करके मैं तुम्हारा दि दंग रह जाता हूं कि साधकों के जीवन में जैसे जैसे सहजता आती है जैसे जैसे सरलता आती है जैसे जैसे विदता आती है तो जो जीवन के योगदान डालने वाले लोग हैं वो भी आशीर्वाद देने में प्रयुक्त हो जाते हैं आप ध्यान देंगे कैसे कैसे लोग ये देखेंगे बीन सूत्रों को अब स्वयं महाराज कहती है कि मुझे तो देवताओं ने भेजा था मैंने बुद्धि और बल बल मरम सब तुम्हारा पहचान लिया जाम लिया और अब मैं आशीर्वाद देती हूं क्या आशीर्वाद देती हो राम कार्य का हो आप एक राम कार्य रामकार के जितने कार्य है सब तुम करोगे क्यों करोगे बोले तुम बल बुद्ध निधान तम तुम जो हो बल बुद्धि के निधान हो और आशीष दे गई सो हर शि हनुमान जो कार्य में व्यवधान डालने के लिए आई थी और हमारे आशीर्वाद दे करके गई जीवन में यदि भगवत आश्रय हो और कहीं विरोध न हो जान देने लायक बात ये है साधक जब विरोध में पड़ जाता है तो उसकी जो साधना की शक्ति है उस विरोध में ही उलझ कर रह जाती है जो साधना का सामर्थ्य भगवान की ओर बढ़ना चाहिए वह विरोध में ही लग जाता है और यदि वह भगवत आश्रित होकर के भगवान के चरणों में समर्पित होकर के अपने कार्य में संलग्न रहता है वह विरोध नहीं करता है तो जो विरोधी तत्व है वह आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देते हैं या भी आशीर्वाद देकर के चली गई कि राम काज करोगे जो आपके जीवन में संकल्प है राम काज करने का वो निश्चित रूप से आप रामकाज करोगे और यह कर कि महाराज युवा को चली गई और इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी अब ये तीसरा पड़ाव बड़ा खतरनाक है ये तीसरा पड़ाव जो श्री हनुमतलाल जी महाराज का है ये साधक के लिए इतना महाराज सजग रहने की आवश्यकता है इतना सजग रहने की आवश्यकता है ये जो जल में रहने वाली निशाचरी है श्री तुलसीदास जी महाराज ने इसका नाम नहीं दिखाया सुरसा का नाम बता दिया मैनाक का नाम बता दिया लंकनी का नाम बता दिया इन या जो जो डालने वाली राक्षसी है इसका नाम श्री तुलसीदास जी महाराज ने नहीं बताया केवल परिचय याद देते हैं कि निश्चरी एक सिंधु सिंधु एक निश्चरी है जो सिंधु में रहती है और महाराज माया करके नभ में उड़ने वाले खगों को खाती है जो जीव जंतु महाराज गगन से उड़ करके जाते हैं उनकी एक परछाही पकड़ लेती हैं और परछा ही पकड़ करके महाराज उसको खा जाती है हमारे संतों ने ईश्वराक्षसी का नाम सिंह बताया है और आज मैं पढ़ रहा था पुराणों में सिंगिका का क्या स्थान है क्या क्या स्थान है तो वैसे साधना के आधार पर तो पौराणिक भाषा में जाएंगे तो उलझ जाएंगे साधना की स्थिति में यदि देखा जाए तो यह ईर्षा ही है और ईर्षा जब भी होती है देखो ये स्टरी समुद्र में रहने वाले जंतुओं को नहीं खाती है मछली नहीं खाती है मगर नहीं खाती है साथ में रहने वाले और भी जंतु हैं उनको नहीं खाती है ये राक्षसी किसको खाती है आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को खाती है अभी प्राय क्या है ईर्ष्या जब भी हमारे जीवन में होती है जान दीजिएगा तो अपने से छोटों वालों के पास सात ईर्षा कभी नहीं होती है अपने से बराबर वालों के साथ भी ईर्षा कभी नहीं होती है ईर्षा का जो संबंध है वह जब भी होता है जब अपने से आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होता है अपने से उसकी गति होती है तो यह अजीब सोचता है कि ईर्षा का ही स्वभाव है संत प्रमे तुलसीदास तो जी महाराज कहते हैं जब का होगी सुने बढाई, जब का होगी सुने बड़ाई श्वास ले जनजोरी आई ईर्षा का ही स्वभाव है तो जब हम किसी की प्रशंसा सुने किसी का उत्कर्ष सुने हमारे मित्र हैं, हम देखते हैं उनके सामने किसी भी संत की चर्चा में कर दूं। हमारा स्वभाव है कुछ न कुछ संतों की बात सुनाता रहता हूं उनके सामने यदि किसी भी संत की चर्चा कर दूं, तो कोई ना कोई कमी उनकी ढूंढ करके वो बता देंगे अभी मैंने कहा कि ऐसी कथा कहते हैं हम आंसू आ जाते हैं गदगद करके उनके भाई भतीजों की चर्चा करने लगे हमने कहा हे भगवान यह निश्चित रूप से ईर्षा का ग्रसित व्यक्ति है याद रखेगा जहां किसी की प्रशंसा सुने जहां किसी के गुण सुने और यदि हमारे चित्त में उनके दोष पर दृष्टि जाने लगे तो समझ लेना चाहिए साधक को कि महारानी हमारे चित्त में आ गई है श्रीनिका महारानी हमारे चित्र में आ गए हैं और ये श्रृंगिका महारानी इतनी खतरनाक है मार ये दिखती तो नहीं है रहती है जल के अंदर और पकड़ कर छाया को खा लेती है ऐसे ईर्सा और दूसरी बात एक बात और भी मैं निवेदन करूं कई बार हम जब किसी के दोषों का वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम समाज के हित के लिए वर्णन कर रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी का अमंगल न हो जाए इसलिए हम सजग कर रहे हैं सावधान कर रहे हैं कि ईंसा की ही वृत्ति है वह अपने आप अपने को बता करके कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है हमारा कोई संबंध नहीं है ये जो डिस्टरी है महाराज अब ध्यान दीजिएगा मैनाप की उपेक्षा श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने नहीं की सुरुषा मैया की भी उपेक्षा श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने नहीं किया दोनों को सम्मान दिया है दोनों को प्रणाम करके यात्रा प्रारंभ की है किंतु इस सिंहनी को श्री हनुमत लाल जी महाराज ने सम्मान नहीं दिया आज मैं पढ़ रहा था बैठ करके जैसा सम्मान पहले दो को दिया था वैसे इनको भी देकर के निकल जाते या उपदेश देते इनको किए को इस काम में लगी हो क्यों तो हमारी गति को रोक रही हो कि तुम्हारे श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने देखा कि मैं दिव्य गति से जा रहा था यात्रा में कर रहा था और अकस्मात हमारी यात्रा अवरुद्ध हो गई हाथ मुक्त हैं, पैर मुक्त हैं, अभी बिल्कुल गति अवरुद्ध हो गई हमारे श्री हनुमंत लाल जी महाराज तुरंत ताश कपट महाराज कपट कप तुरंत ही चिन्ह तुरंत ही उसके कपट को पहचानने कपट माने नारायण कपट शब्द जो है कपटी अर्थ में है सच्चाई पर जो पर्दा डाल दे उसी का नाम कपट है कपट माने तो पर्दा ही है ना जो सच्चाई पर पर्दा डाल दे और जो भगवत आश्रित है हमको तो एक गुण हमारा लगता है कि सच में उनकी कृपा से उनके चरणों का आश्रय मिल जाए तो दुनिया का ना तो कोई माई का लाल अपने को ठग सकता है ना अपने सामने कपट कर सकता है ना अपना कुछ बिगाड़ सकता है जो ठाकुर जी के आश्रित हो गए आप देख लीजिए रामायण उठाकर भागवत उठाकर के बक्तमाल उठाकर के जिनको श्री ठाकुर जी का महाराज आश्रय मिल गया है उसको कोई थक नहीं पाया है तुरंत हमारे श्री हनुमतलाल जी महाराज को पता चल गया कि उसका कपट क्या है और श्री हनुमंतलाल जी महाराज नीचे गए मार मारुत सुत लीला ये वीर हैं जाकर के महाराज उन्होंने तुरंत उसको उसका वध किया और वध करने के बाद वारिद से पार श्री हनुमंतलाल जी महाराज पहुंचे मतधीर हैं और वहां जाने के बाद उन्होंने देखा क्या एक बन है उस वन में नाना प्रकार के पक्षी कलरों कर रहे हैं तरु लग महाराज में फल लगे हुए हैं फूल लगे हुए हैं खग भी नजर आ रहे हैं मृग भी नजर आ रहे हैं मन को भाने वाला ये वातावरण है और वहां उन्होंने महाराज एक दिखा देखा कि विशाल पर्वत है शहर विशाल है देख करके श्री हनमंत लाल जी महाराज उस पर चढ़ गए और तापर धारी चढ़े उय त्यागे हमारे संत लिखते हैं कि जब इनको पता है कि रावण रावण की लंका बहुत सुंदर ढंग से सुशोभित भी है रक्षित भी है तो इनको भय होना चाहिए वहां चढ़ने में बोले कोई भय नहीं है कहा क्यों भय नहीं है बंधुओं ध्यान देने लायक बात यह है यदि हमको कहीं भय लगता है आप लोग नाराज मत हो जाना तो अभी हमारे चित्र में भक्ति आई नहीं है जिसके जीवन में भगवत भक्ति आएगी तो सबसे पहला गुण आएगा निर्भय होना हमारे महाराज जी तो कई बार मस्ती में होते थे तो बोलते थे संया भय कुतवाल अब डर का आएगा एक सामान्य सी स्त्री का यदि पति कुतवाल बन जाता है सामान्य पद पर पहुंच जाता है तो वो डरती नहीं है और हमारा पति जगत पति है हमारा स्वामी जगतपति है उसके बाद भी यदि हम डरते हैं तो निश्चित रूप से हम भगवत शरण में नहीं है ये छोटे छोटे सूत्र हमारे जीवन में महाराज जो भगवान का भक्त कभी भयभीत नहीं होता है उसको किसी का भय लगता ही नहीं है अरे किससे डरना है हम देखते हैं महाराज श्री आप प्रहलाद जी महाराज का चरित्र देखिए श्री विदु जी महाराज का चरित्र देखिए इनके जीवन में कहीं भय नहीं है इतने इतने बड़े आतंक इनके जीवन में किए जाते हैं किन्तु तो किसी से भय नहीं है और किसी से डर नहीं है तो ये श्री भगवंत लाल हनवंतलाल महाराज श्री भगवान के प्रेमी हैं, भगवान के चरणों में समर्पित हैं और जो महाराज उस पर चढ़ गए ये देख ये महाराज सुन करके श्री भगवती उमा को लगता है थोड़ी शंका हुई है भगवती उमा ने कह दिया ऐसी सुरक्षित लंका में जाकर के उनको कोई डर नहीं लगा तो भगवान शंकर कहते उमान कच्छ कपि अधिकारी अरे भगवती इसमें कोई कभी की विलक्षणता नहीं है इसमें कभी की विलक्षणता नहीं तो किसकी विलक्षणता है प्रभु महाराज प्रभु प्रताप जो काल ही प्रभु का प्रताप जिनके साथ में वो उसको कौन महाराज क्यों डरेगा और जो वर्ग ये महाराज उस पहाड़ पर चढ़े हैं और चढ़ करके इन्होंने उस दुर्ग का निरीक्षण किया ये मार्ग एकादशी का दिन है मारशीर्ष एकादशी के दिन यात्रा श्री हेमंतलाल जी महाराज की प्रारंभ हुई है एकादशी को भी कुछ नहीं खाते न जलपान किया श्री हेमंतलाल जी महाराज ने द्वादशी को भी नहीं किया त्रयोदशी को महाराज भगवती से आज्ञा मान करके महाराज बाद में फल भक्षण किए हैं तो जो इस लंका को निरीक्षण करने के लिए दिन का ही समय था और जब निरीक्षण करने के लिए महाराज उसमें चढ़े तो कई नजाय अति दुर्ग विषेकी शब्द का प्रयोग किया है मैंने निवेदन किया था कल सबसे ये तीन पहाड़ पर इस यात्रा में श्री हनुमंतलाल जी महाराज चढ़े हैं जब बंदर सब प्यासे थे और प्यास के कारण लगता था प्राण निकल जाएंगे तो पानी का पता लगाने के लिए श्री हनुमत लाल जी महाराज एक पहाड़ पर चढ़ते हैं हमारे संतों ने कहा जिस पहाड़ पर चढ़े वो कृपा का पहाड़ है और सचमुच में वह कृपा स्वरूपा श्री स्वयं प्रभा की प्राप्ति होती है और जब वो सुंदर पहाड़ पर जब आने लगे इधर चढ़े हैं तो विचार का पहाड़ है और अब ये लंका का निरीक्षण करने के लिए जिस पहाड़ पर ये चढ़े हैं वो हमारा जो बैराग्य का पहाड़ है अ प्राय क्या है मोहनगर को यदि देखना हो तो बैराग की आंखों से देखोगे तो राग नहीं होगा और यदि चमड़े की आंखों से इनसे देखोगे तो निश्चित रूप से राग होने वाला है ही हमने कुछ संत से प्रार्थना की और प्रार्थना करके हमने कहा हमारे जी संसार से पूर्ण वैराग्य नहीं है और संसार में प्रवेश करने का मन भी नहीं है क्योंकि तो बचपन से कुछ संतों के में जीवन बीता है उनका उच्चिष्ट खा करके तो मैं क्या करूं वैराग्य नहीं है तो वृद्ध शास्त्र में चला जाऊं क्या पूर्ण वैराग्य नहीं है और क्या करूं आप बताओ और ये हमारा दृष्टाश्रम में जाने का मन नहीं है तो हमारे वो पूज संत चरण ने कृपा करके हमको एक चश्मा दिया हमको लगता है ये अट्ठासी में चश्मा लगभग दिया था वो पूज संत चरण ने उनकी कृपा से आज तक ये चश्मा उतरा नहीं है आप लोग ये मत समझ लेना की चश्मा जो आंखों में लगा ये वाला होगा वो संत ने कौन सा चश्मा दिया ये वैराग का ही चश्मा है भैयाग का तस्मा क्या उन्होंने बोल करके कहा होशियार रहना यारो होशियार रहना यारो दुनिया की खुश नसीबी पर है वर्क चांदी के लगे गोबर की मिठाई पर ये जितना भी सौंदर्य हमें आपको दिख रहा है सच में इस सौंदर्य में यदि खाल का वर्ग करने लगा हो तो दुनिया का कोई सौंदर्य सौंदर्य दिखेगा क्या अगर वैराग्य के पहाड़ पर चढ़ करके आप लंका की नगरी है ये देह नगरी है वो नगरी है इस मोह नगरी को यदि निहारना हो तो निश्चित रूप से वैराग्य का चश्मा लगाकर ही निहारा जाए अगर वो वैराग्य का चश्मा लगाकर नहीं निहारा जाएगा तो निश्चित रूप से इस सौंदर्यमयी नगरी को देखकर साधक मोहित हो जाएगा इन्होंने देखा क्या अति उतंक जल निधि चहुाशा कनक कोट कनक कोट कर, कर परम प्रकाशा ये जो लंका की संरचना है वैसे लंका की जो व्यूरचना है बड़ी अद्भुत है और ऋष भूमि पर देवताओं ने भी राज्य किया है बड़े बड़े महाराज गंधर्वों ने भी राज्य किया है आज इस समय राज्य रावण के हाथ में इतना संपन्न नगर था ये पहले से ही संपन्न नगर था और सुरक्षा की दृष्टि से रक्षा की दृष्टि से बहुत सुव्यवस्थित ये बना हुआ था कनक कोट विचित्र मनिकृत सुंदरा यतना घना यहाँ वर्ण किया गया है कनक माने सोना है सोना के तो परकोटे इसके बने हुए हैं और उसमें जो मणियां लगी हुई है महाराज मणिया जो लगी हुई हैं उन मणियों से प्रकाश निकल रहा है सोने के मध्य मध्य में महाराज मणिया लगी हुई है जिससे इसकी बड़ी सुंदर शोभा हो रही है और क्या देखा पूर्व बना इस की जो सुंदरता है चारुता है देखकर करके महाराज दंग रह जाते हैं पहले इन्होंने सबसे पहले जहां सैनिकों का निवास स्थान है उसका निरीक्षण किया है और सच में एक गुप्तचर का परम महाराज लक्षण या भी है कि जिस नगर में हम जा रहे हैं उसकी सुरक्षा करने वाले सैनिक कहा रहते हैं कैसे रहते हैं पहले ये निरीक्षण करना परमावश्यक है उनके बलाबल का पता लगाना भी परम आवश्यक है इन्होंने महाराज देख लिया कहीं गज है कहीं बाघ है कहीं खच्चर है निकल है ये बड़े बड़े महाराज रथों के समुदाय है और रूप निष्ठ दूतवती बल सेन बरत नहीं बने अनेका रूप वाले एक रूप वाले नहीं अनेका रूप वाले महाराज बड़े बड़े असुर हैं इनकी सेना का कौन वर्णन कर सकता है वन बाग उपवन बाटिका सर उप वापी सो वही वन भी है बाग भी है उपवन भी, भी है और वाटिका भी है हमारे संतों ने चारों के अर्थ अलग अलग किए वन कौन है बाग कौन है उपवन कौन है और बाटिका कौन है अ क्या है जो बन जो सहज वृक्ष लगे हुए हैं और बाग जो लगाया गया है और सुंदर महाराज उपवन जो भवन के पास में बगीचा लगा हुआ है वाटिका लगी हुई है उसमें सुंदर सुंदर कूप है सरोवर है और उसके बाद हमारा देखते क्या है नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूपमोनी मनुमोनी नरों की कन्याएं नागों की कन्याएं देवताओं की कन्याएं और गंधर्वों की कन्याएं एक से एक बढ़कर ये सुंदर हैं जो मुनि महात्मा लोग मननशील हैं जिनकी चित्तवृत्ति मनन में लगी हुई है वो भी अगर इनके सौंदर्य को देख ले तो मोहित तो हो जाए वहां मुनि है नहीं लंका में मुनियों का क्या निवास है किन्तु यह वर्णन कर रहे हैं की मुनि का मन तो वनशील होने के कारण संसार के सौंदर्य की ओर महाराज नहीं जाता है किंतु ऐसी सुंदर कन्याएं हैं कि इनको देखकर मुनि लोग भी मोहित हो जाएं कर्ग विशाल शैल समान अतिबल गर्ज ही कही महाराज बड़े बड़े शरीरधारी विशाल पहाड़ के समान शरीरधारी वाली महाराज गर्जना कर रहे हैं और इतना ही नहीं एक एक के साथ गर्जना कर रहे हैं और अनेकाननेक विधि से रक्षा में लगे हुए हैं। अब महाराज इनका आहार भी वर्णन कर दिया गया पहले इन्होंने सैनिकों का निवास देखा सैनिकों के पास कैसी कैसी सुविधाएं हैं, उसका निरीक्षण किया और भवनों को देखा दूर से वहां कैसे कैसे भोग की सामग्रिया है अब आहार का वर्णन कर रहे कहू मही सुमानु सुधेर खर अज खल निशाचर कहीं पर देखा कि महाराज मांस खाया जा रहा है मनुष्य का कहीं देखा भैंसे का भी मांस खाया जा रहा है गाय खाई जा रही हैं गधे खाए जा रहे हैं बकरे खाने वाले लोग हैं ये खन लोग इनका भक्षण कर रहे हैं तो कहा भाई इनकी कथा क्यों तो कह रहे हो क्या कारण है इनकी कथा कहने का तो कहते हैं तुलसीदास जी महाराज मुझे पता है इनकी कथा इसलिए कही जा रही है रघुवीर सर तीरथ सरीरन त्याग गति है सही इसमें से तो बहुत लोग रघुवीर सर हमारे कई संतों ने विजयनंद त्रिपाठी ने तो यह अर्थ कर दिया कि रघुवीर सर श्री हनुमंत महाराज हनुमंतलाल जी महाराज जी है क्योंकि जीव अमोघ करवाना ये अमोघ बांट निकले हुए हैं तो उसमें से बहुत लोग तो श्री हनुमतलाल जी महाराज से ही मारे जाएंगे और जो बचेंगे श्री राघवेंद्र सरकार के द्वारा मारे जाएंगे, उनके बारों के द्वारा मारे जाएंगे तो जो हमारे जिनका उद्धार होने वाला इसके इनाम ले दिया जा रहा है जब श्री हेमंत लाल जी महाराज ने देख लिया इस प्रकार से की संरचना है तो हमारे संत प्रभ तुलसीदास जी महाराज जो इस सुन्दरकांड की सबसे सुंदर बात है जीवनोपयोगी बात है किसी घटना को पहले देखना और देखने के बाद उस घटना पर विचार करना और घटना पर विचार करने के बाद योजना बना करके कार्य करना यही जीवन की सुंदरता है कल मैंने निवेदन किया था केवल विचार विचार यदि हम करते रहेंगे तो जीवन में सुंदरता नहीं आएगी और यदि बिना विचार हम कार्य करेंगे तो निश्चित तो रूप से कलय होगा शांति होगी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तो सुंदर कांड की जो सबसे विलक्षणता है इसकी जो जीवन की सुंदर सबसे सुंदरता यही है कि कोई भी कार्य करते हैं तो पहले विचार करते हैं संत प्रभु श्री तुलशीदास जी हमारे कहते हैं पुर रखवारे देख बहु श्री हनुमत लाल जी महाराज ने नगर में जब बहुत रखवारों को इन्होंने देखा तो कपी मन कीन विचार श्री हनुमत लाल जी महाराज ने मन में विचार कर लिया और विचार क्या किया कि इनके सामने यदि बानर बन करके तो जाएंगे तो ये खा जाएंगे क्योंकि बानर भालू आहार हमारा इनका आहार ही बंदर और भालू है अभी मैं आज बैठ कर टीका पढ़ रहा था उस टीका टीकाकार ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है और टीकाकार ने लिखा है कि जब से रावण को ये महाराज बर मांगा था इसने की मानक मा, मनुष्य और बंदर को छोड़ करके से ही मरे यदि हम मरे सचमुच में दो को छोड़ा मने दोनों से मृत्यु मांगी उसके बाद इसने बंडल को बुलाकर कह दिया था कि यदि लंका में कहीं बंदर दिख जाए तो सबसे पहले उसको खा जाओ मनुष्य मिल जाए तो उसको खा जाओ या बंदर और मनुष्य नहीं आने चाहिए तो श्री हनुमंतलाल जी महाराज को रहस्य पता था श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने कहा बंदर बन करके जाएंगे और जिस आकार में वहां से आए हैं उस आकार में जाएंगे तब भी महाराज युद्ध करना पड़ेगा और यदि युद्ध करना पड़ेगा भय नहीं है डर नहीं है इनको किंतु तो दो बातें इनके दिमाग में हैं कि युद्ध में यदि लग जाएंगे तो समय लग जाएगा हमारे साथी परेशान हो जाएंगे और युद्ध बिना लक्ष्य की प्राप्ति हुए जब तक पता न चले कि माँ मा यहाँ है कि नहीं है तब तक युद्ध करना भी ठीक नहीं है मां कहां विराजमान है माँ का जब मां की जानकारी हो जाए तब युद्ध किया जाए तो ये विचार करके अति लघु रूप धरे इन्होंने लघु नहीं अति लघु रूप धारण किया और दिन में प्रवेश नहीं पाया दिन में प्रवेश तो नहीं पाया इसमें भी हमारे संत कई विचार करते हैं बोले बात ये है नारायण दिन में जो हम लोग दिखते हैं वो होते नहीं है सच्चा दर्शन तो व्यक्ति का एकांत में ही होता है और रात्रि में होता है हमारे महात्मा हमको कहते थे कि साधु को वेद देखना एक कैसे जीवन जीता है उसका प्रभात देख लो उसकी रात्रि देख लो क्योंकि रात्रि में संत लोग तो भजन करते हैं मोह मोहनिशासव सो निहरा देख स्वप्न अनेक प्रकारा यही जग जा परमारथी प्रपंच वियोगी इस में इस रात्रि में तो योगी लोग जग कर भजन करते हैं और भोगी लोग भजन नहीं करते नारायण भोगी लोग भोग में संलग्न रहते हैं तो कहा इसके रात्रि में प्रवेश पाना चाहा और दूसरी बात ये भी सोचा कि दिन में यदि हम जाएंगे तो यह सुर्ष और सजग होंगे और सजग होंगे तो निश्चित रूप से हम पकड़े जाएंगे तो युद्ध करना पड़ेगा इसलिए रात्रि में जाना इन्होंने स्वीकार किया और वो रात्रि में जाना स्वीकार किया तो कैसे रूप से मस्क समान रूप कपी धरी यहां देखो मस्क रूप धरी नहीं आप जान देंगे जब श्री राघवेंद्र सरकार से श्री हनुमतलाल जी महाराज मिले तो विप्र रूप धरी वचन सुनाए वहां विप्रूप घर के मिले विप्रूप और श्री विभीषण जी महाराज से भी मिले तो विप्र रूप धारण किया गया है यह मसक रूप नहीं है मसक समान रूप का भी शब्द का प्रयोग है मसक समान का अभिप्राय लघु बन गए और हमारे कई संतों ने तो ये भी कहा है कि बिल्ली के आचार के आकार के बन गए तो मानव छोटा रूप धारण कर लिया और जिस सुने महाराज अच्छा लंके ही चले हमारे संतों ने बड़ा आनंद लिया है मैं तो इन संतों को पढ़ता हूं तो गदगद हो जाता हूं मुझे तो लगता है कि सच में काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छित धीमता हमारे पूज्य संत जन पूज विद्व जन अपना जीवन यदि चिंतन में बिता देते राघव के चिंतन में शास्त्र के चिंतन में वही दुष्ट लोग गले में झगड़े में अशांति में जीवन व्यतीत करते हैं ऐसे ऐसे अर्थ हमारे पूज्य संत जन करते हैं कई संतों का तो मानना ये है कि सुमीर हरि माने हरी ही जो नर रूप धारण करके आ गए श्री राघवेंद्र सरकार का सुमीरण करके प्रविष्ट हुए और कई संत मानते नहीं नहीं नर रूप हरिमाने नृसिंह भगवान का चिंतन करके प्रवट हुए तो कहा नृसिंह भगवान का रूप का क्यों चिंतन किया अरे भाई न रूप हरी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में अनन्न्य भाव से भजन करने वाले श्री हनुमत राय जी महाराज नृसिंग भगवान का क्यों चिंतन करने लगे बात क्या है बोले बात ये वसुरों के बीच में जाना है तो कम से नृसिह का रूप धारण का चिंतन करके जाएंगे उनको अपने हृदय में बैठाल करके जाएंगे तो नृसिंग भगवान असुरों को क्षमा नहीं करते राम जी हमारे करुणा के रूप है ना क्रमा के रूप है अनुग्रह के रूप है वो तो महाराज क्षमा कर देते हैं इसलिए नर रूप नर, नर हरि शब्द का प्रयोग है इसमें हमारे संत लोग बड़ा आनंद लेते हैं एक शब्द हमारे सुनाते हैं कि जब श्री हनुमतराय जी महाराज तो मच्छर जैसा रूप धारण करके गए उनसे किसी ने पूछ दिया फिर अंगूठी कहां रखी श्री हनुमंतलाल जी महाराज के पास में जो अंगूठी है श्री राघविंद सरकार ने जो दिया है राम नाम अंकित मुद्रिका उन्होंने अंगूठी कहां रखी नारायण ध्यान देने लायक बात यह है कि जैसे भगवान के सेवक को ये सामर्थ्य है वह छोटा बड़ा हो सकता है वैसे भगवान के आभूषण भी चिन्ह है भगवान के श्री विग्रह में उपयोग में आने वाले जितने भी आभूषण हैं कहा तक कहें वस्त्र भी किन किन्ए उनके वस्त्र बात नहीं कर सकते हैं बात रक्षा भी कर सकते हैं है। हमारे कई भागवत के आंसू जन बैठे हुए हैं जब श्री विश्व प्रतिज्ञा की राजो गंगा जनि सुत को शांत सुन न कहा और जब ठाकुर जी को महाराज उन्होंने घेर दिया और ठाकुर जी ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी हमारे संत कहते हैं तो वहां एक शब्द प्रयोग किया गतोत्तरिया उनका उत्तरी नीचे गिरा उत्तरी नीचे गिरा तो हमारे संत ठीकाकार लिखते है वहां पर कि उत्तरी मानो पृथ्वी घबरा गई थी पृथ्वी घबरागरी और पृथ्वी ने विचार किया कि जब राम जी ने अपनी श्री राघवेंद्र सरकार मानो जो रूपे कृपया के रूप में उन्होंने यदि अपनी प्रतिज्ञा तोड़गी तो दूसरा कौन प्रतिज्ञा का रक्षण करेगा उत्तरी पृथ्वी को आश्वासन देकर कहता है तुम चिंता मत करो उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी है तो जितने आभूषण हैं भगवान के सब चिन्हय हैं ऐसा नहीं कि केवल महाराज श्री हनुमत जी महाराज छोटे बड़े हो सकते हैं आभूषण उनके छोटे बड़े नहीं हो सकते हैं तो जैसे श्री हनुमत जी महाराज छोटे हुए वैसे ही वह मुद्रिका भी छोटी हो गई एक हमारे संत और भी बड़े विनोदी हैं मैं उनका कई बार प्रवचन सुनता रहता हूं पर बड़ा विनोद करते हैं उन्होंने कहा कि एक दिन हमसे किसी ने पूछा कि हनुमान जी लंका गए तो मुद्रिका कहाँ लेकर गए तो मैंने तो यही समझाया उनको कि आभूषण छोटे बड़े हो सकते हैं उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो जाएंगे और माने ही नहीं हमारी बात तो बोले हमारा शिष्य था जो मेरे पास से निकले तो इधर आओ बुलाया और बुला करके कहा अच्छा क्या प्रश्न तेरा बता बोले हमारा प्रश्न है कि हनुमंतलाल जी महाराज मच्छर बन के गए तो हम उठी कहां रखी तो कहा हमारे शिष्य ने डांट करके कहा जन तो एक बात बताओ असुर कितने बड़े बड़े थे बोले असुर इतने बड़े बड़े थे कि उनके मुख में हाथी चले जाए तो कहा इतने बड़े बड़े जब असुर थे तो मच्छर भी तो उसमें बड़े बड़े होते रहे होंगे अरे मच्छर बड़े हो तो इतना बड़ा मच्छर तो होना चाहिए कि उसको काटे तो पता तो चले तो कहा इससे बड़ा मच्छर होने के कारण मुख में रखा तो उसको पता नहीं चला ये तो विनोद की बात है कि तुम तो, तो लघु उदाहरण करके महाराज जो निकले और जो निकले एक संत ने तो महाराज क्या कहें आंख इतना आधुनिक चिंतन की किया पढ़ रहा था उस संत को उनको तो गदगद हो जाते हैं उनकी चिंतन धारा में उन्होंने कहा कि उस समय त्रेता का जो विज्ञान था आज के विज्ञान से ज्यादा हमारा बड़ा विज्ञान था आज जैसे आजकल दुकानों में कैमरे लगा दिए जाते हैं और टीवी के साथ जोड़ दिया जाता तो कौन आया कौन गया सब पता होता है कि नहीं होता तो कहा वैसे लंका के दरवाज पर एक बहुत बड़ा राक्षस रखवाली कर रहा था श्री हनुमत लाल जी महाराज ने देखा कि उधर तो उसके पीछे लग गया। छोटे पहचान नहीं पाया वो देख नहीं पाया किंतु तो लंका की रक्षा करने वाली जो लंकनी थी महाराज उसके सामने वो टीवी लगी थी जिससे कुछ छुपा न रह जाए कहा वो टीवी लगी थी तो तुरंत पहचान गए की वो छोटा बन के डाल है और दौरी और दौड़ करके कहा कि कहा जा रहे हो तो श्री हनुमत लाल जी महाराज कुछ बोले नहीं तो उसने कह दिया तुरंत बोले नाम लंकरी एक निश्चरी सो कहे चल री उस निश्चरी ने लंकरी ने कह दिया कि हमारा निरादर करके तुम जा रहे हो और नहीं जा सकते हो इस प्रकार से उनको रोक करके कहा जानते नहीं हो सठ कहीं के श्री हनुमतलाल जी महाराज को गाली दी उसने श्री हनुमंतलाल जी महाराज ने सोचा कि इसके पहले जितने मिले थे कम से कम गाली तो नहीं दे रहे थे और ये बाबरी ऐसी मिली है कि गाली से बात कर रही है हनुमंतलाल जी महाराज समझ गए कि इसके रक्त का दोष है संघ का दोष है ये जिनके साथ रहती है लगता है वो सब तो गाली देने वाले हैं आहार बिगड़ा इनका व्यवहार बिगड़ा और इतना नहीं महाराज सक तो गाली दी ही और चोर कहेंगे पुकारा वो चोर कहेंगे जहां तक चोर है वहां तक हमारा आहार है अमरिश्वत कहते हैं श्री हनुमंतलाल जी हाथ जोड़कर बोले माता जी काये को झूठ बोलती हो चोरों के सरदार की तो रखवाली करती हो और हम अपनी मां को खोजने के लिए जा रहे हैं तो हमें चोर कहती हो एक एकमात्मा तुम्हारे बड़े विनोद से कहने लगे कि हनुमंतलाल जी महाराज ने का एक बात बताओ माता जी तुमको मैं लड्डू दिखता हूँ कि पेड़ा दिखता हूँ क्या दिखता हूँ जो खाओगे अरे भाई लड्डू पेड़ा हूँ क्या तुम खा जाओगे श्री हनुमत लाल जी महाराज ने सोचा कि जब से यात्रा मिली है चालू की तब से सब खाने वाले ही मिले हैं आप देखिए इस यात्रा में खाने वाले बहुत मिले जो मिलता है सो खाएंगे जो मिलता है सो खाएंगे तो श्री हनुमत लाल जी महाराज ने कहा कैसे खाओगे हमको क्या हमको महाराज लड्डू पेड़ा है और जो खाने के लिए दौड़ी तो श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने मुटिका एक महान हनी जो एक मुक्का लगाया तो मुक्का लगाते ही महाराज हुआ रुधिर बमत धरणी ठनमनी जो मुक्का लगा तो रक्त नाक से निकल पड़ा मुख से निकल पड़ा और पृथ्वी पर गिर पड़ी महाराज जी यह मुक्का तो गजब का लगा हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि जिनका संसार से राग गए हम पावरों का तो श्री हनुमतराज जी महाराज का ऐसा मौका लगे कि आंखें खुल जाए सच में ऐसा मौका लगा कि इसकी आंखें खुल गईं हमारे महात्मा कहते हैं कि दूषित अन्न खाने के कारण इसकी बुद्धि दूषित हो गई थी और सच में इस भाव का लक्षण हमारे पूर्व संत जन भीष्णु पितामा के प्रसंग में देखेंगे जब विश्व पितामा महाराज धर्मराज धर्म का वर्णन कर रहे थे राज धर्म का वर्णन करते करते विश्व पितामा के मुख से निकल गया कि राजा के सामने यदि अत्याचार हो रहा हो तो उसका विरोध करना चाहिए और यदि विरोध न कर सकता हो तो बाहर से निकल जाना चाहिए तो यह सुन करके द्रौपदी हंसने लगी और द्रौपदी हंसने लगी तो भीष्ण पितामह ने पूछा बेटी क्यों हंस रही हो क्या बात है उसने कहा पितामह कोई बात नहीं ऐसे नहीं कोई कारण नहीं है पितामह ने कहा कोई कुलांगना अकारण नहीं हंसती है तुम कुलांगना हो कोई न कोई कारण जरूर होगा बताओ ना जब बहुत आग्रह किया उन्होंने तो देवी ने कहा द्रौपदी ने पितामह आप नाराज न कहना लगता है पर उपदेश कुशल बहुतेरे दुनिया में सब लोग उपदेश तो देना जानते हैं किंतु तो आचरण में आए ये बहुत कम लोगों के जीवन में देखा जाता है आप जिस राज धर्म का उपदेश कर रहे मेरी प्रार्थना है जिस सभा में मुझे नग्न किया जा रहा था उस सभा में आप थे कि नहीं थे विष्णु पिता माने का बेटी था तो यदि थे तो आपने विरोध क्यों नहीं किया और यदि विरोध नहीं किया तो कम से कम अगर विरोध नहीं कर सकते तो सभा छोड़कर चले जाते न तो आपने विरोध किया न सवाल छोड़कर गए कारण क्या है विष्णु पितामह के नेत्रो में अश्रु भरे थे बेटी सच कहूं उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाने के कारण हमारी मति दूषित हो गई थी और मति दूषित होने के कारण मैं निर्णय ही नहीं कर पाया था क्या करूं तुम्हारे पति के अनुग्रह से ऐसे बाण लगे हैं कि जो दूषित अन्न तैयार हुआ था जिससे वह रक्त तैयार हुआ था वह सब निकल गया तो आज हमारी बुद्धि पवित्र हो गई है इसलिए आज जो हम बोल रहे हैं वह सही बोल रहे हैं आप लोग समझ सकते हो कि अन्न का कितना बड़ा महत्व है इसलिए पहले लोग कहते थे जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन अन्न का बहुत बड़ा महत्व है और हम लोग तो अनुभव करते हैं हम लोगों को पता चल जाता है भोजन के तीन घंटे के बाद उसके आहार का असर मानस में आना प्रारंभ हो जाता है जो आना प्रारंभ हो जाता है तो पता चल जाता है रजोगुणी आह है कि सतोगुणी है कि तमोगुणी आहार है आहार शुद्ध हो सत शुद्धि गीता में भगवान ने कहा कि आहार के बगैर कोई शुद्ध होने वाला नहीं है अगर किसी के जीवन को बिगाड़ना हो तो आहार बिगाड़ दो उसका आहार बिगड़ा तो विचार बिगड़ जाएगा आहार बिगड़ते ही विचार बिगड़ जाता है अभी को ट्रस्टी है उन्होंने हमको एक रोग दवा में लहसुन खाना सिखाया अपने आप ने बचपन में कभी खाया नहीं था तो हमको लगा तो वो दवा के रूप में खा लेते हैं सुबह सुबह तीन चार दिन खाने के बाद जो मन की चित्रवृत्ति का असर हुआ पता चल गया कि इससे अच्छा तो रोग में मर जाना अच्छा है किंतु तो ये खाना ठीक नहीं है रोग में मर जाना अच्छा ये खाना ठीक नहीं क्योंकि चित्तवृत्ति ही बदलने लगी आहार का कितना बड़ा असर पड़ता है चित्त में ये तो महाराज इतने सतोगुणी चित्तवृत्ति वाले होंगे उनको जल्दी पता चलेगा तो यह जो लंकनी है महाराज वैसे आपको बताए ये लंकनी लंका का ही प्रतिनिधित्व कर रही है और ये लंका का प्रतिनिधित्व करने वाली राक्षसी आज तो राक्षसी ये सदा राक्षसी नहीं थी सदा तो राक्षसी नहीं थी क्योंकि ये स्थान पर महाराज जो रहता है तो जरूरी थोड़ी कि आज जैसे कोई होटल में रहने वाला व्यक्ति सेवा करने वाला व्यक्ति आज वहां कोई किसी वृत्ति वाला आएगा कल दूसरी वृत्ति वाला आएगा तीसरे चतुर्थ वृत्ति वाला आएगा तो लंका में तो बहुत लोगों ने राज्य किया जब रावण का राज आया था तो ये लंका घबरा गई थी और लंका ने भगवान से पूछा था श्री ब्रमा जी महाराज से पूछा इसका राज्य कब तक यहाँ रहेगा कब तक यह राज करेगा उन्होंने कहा जिस दिन तुम्हारे ऊपर श्री राघविन्द्र सरकार का सेवक प्रहार करेगा उसी दिन ये दुष्टों का दलन प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद यहाँ भगवान के भक्त का राज्य प्रारंभ हो जाएगा तो ये लंका थी तो भक्त किंतु संघ के कारण इसकी मति मारी गई थी देखो भाई संघ का भी बहुत ध्यान देने लायक है इसलिए संघ जिसका बिगड़ जाता है उसके जीवन का ढंग बिगड़ जाता है साधकों को संघ पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है तो इसका संघ बिगड़ा हुआ था जो हमारे श्री जी महाराज ने मुक्का मारा और या भूमि पर गिरी रक्त बहा और रक्त निकलने के बाद जो महाराज इसकी चित्तवृत्ति का विकास हुआ पवित्र चित्र वृत्ति हुई तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई अब कुशीदार की महाराज लंकनी शब्द का प्रयोग यहां नहीं करते हैं पुण्य समार उठी सो लंका अब लंकनी नहीं उठी लंका उठ गई अभी तक पहले लंकनी थी अब यहां लंका शब्द का प्रयोग किया है जोई पानी कर विनय शा हाथ जोड़कर खड़ी है किंतु तो तब भी डर रही है क्यों डर रही है कि एक मुक्का मारा तो सारा रक्त निकल गया अब कहीं दोबारा मुक्का न लग जाए और दोबारा मुक्का लग गया तो ऊपर ही जब पहुंच जाए वह भी दो तो करके खड़ी है और खड़ी होकर के कहती है कि मैं पहचान गई मैं पहचान गई जब राम नहीं ब्रह्मवर चलत विरंची कहा हो ही चीन्हा महाराज विद्विवेंश ने हमको ये बात कही थी कि जब तुम किसी कपी के बारे जाने पर कपी से जब तुम्हारे ऊपर कहा होगा तब जान जाना निश्चरों का संहार प्रारंभ होने वाला है आज हमारा बहुत बड़ा पुण्य है जिससे हमने आज राम के दूत का दर्शन कर लिया तापमोल अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर आज हमारा पुण्य है कि हम राम के दूध के दर्शन कर रही है कर्ण ध्यान देने लायक बात इसमें दो सूत्र है एक तो दूषित रक्त निकल जाने के बाद इसको पहचान हुई एक सूत्र तो यह है दूसरा सूत्र यह है दुर्जन बुद्धि वाले लोग ये सत्संग की भाषा जल्दी समझते नहीं है ये लोग मुक्के की भाषा समझते हैं किन्तु भाई ये हमारे संतों की भाषा नहीं है ये संत लोग तो सत्संग की भाषा ही समझाए तो अच्छा है मैं निवेदन करूं मेरी कथा थी नेपाल में और उसी समय महाराज बीच में ही वहां का राजा मारा गया और अपने को बड़े मुश्किल से भागकर भारत आने का मौका मिला उसके बाद हमारी कथा थी तो हमको तो भाग कराना था तो अपने राम आय हमारे शिष्य थे साथ में हम दोनों लोग दो आए रात्रि में एक बजे लगभग ट्रेन मिली रिजर्वेशन तो था नहीं उसमें रिजर्वेशन था नहीं तो टीटी को कुछ देकर के रिजर्वेशन करवाया दो बजे लगभग नींद आई होगी हमारी तीन बजे चार बजे ही महाराज कुछ मंचले लोग ट्रेन में चढ़ गए और जो चढ़े तो हम सो रहे थे लाल वस्त्र में उन चारों ने हमको जगाया और कहा महात्मा होकर सुबह चार बजे सोते होते महात्मा को तो चार बजे उठकर भजन करना चाहिए खड़े हो जाओ अपने राम बहुत परेशान थे हमने सोचा श्रवणानंद से झगड़ा करोगे तो मारेंगे और ये अपने राम एक है हमारा चेला दूसरी जगह है तो अपने राम ने सोचा खड़े हो जाने में ही कल्याण है खड़े हो गए पहले तो बैठे बाद में खड़ा किया उन लोगों ने और मारा सुनाना प्रारंभ कर दिया अपनी रामायण क्या क्या सुनाया वो सब बताएंगे नहीं बताने लायक रामायण वो नहीं आए बहुत परेशान किया पांच लगभग लग बजे लग साढ़े पांच बजे टीटी ने देखा कि महाराज ये दुष्ट तो लोग इनको सता रहे हैं तो हमारे जो सेवक थे उनको जगाया और जगाकर के कहा कि उनकी खिटाई हो रही है वो तो श्रीमान जी आए और आकर के महाराज तबला वाला हाथ था तबला वाला हाथ आप लोग समझ गए होंगे आकर के उनको दो तीन लगाए और लगाकर एक का तो विराबान पकड़ करके बोले तुझे ट्रेन के नीचे फेंक दूंगा वो सब हाथ जोड़कर बोले आज तक ऐसा महात्मा नहीं देखा मुझे छोड़ दो थो। मैं दूसरा स्टेशन आते हुए मैं भाग जाऊंगा मैंने सोचा इन बावरों को मैं साधुओं का परिचय दे रहा था तो साधु समझ में नहीं आ रहे थे और इसने जो व्यवहार किया ये साधु का व्यवहार नहीं है किंतु तो इसको यही साधु दिख रहे हैं सब महाराज प्रणाम करने लगे और प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे उस हमारे सेवक ने कहा कि गुरु जी इन दुष्टों के सामने साधुता दिखाने की जरूरत नहीं है ये तो मुक्के के अलावा कोई भाषा समझने वाले नहीं है तो इनको मुक्के की भाषा ही समझाना पड़ेगा दूसरी भाषा ही नहीं समझेंगे तो ना ये तो हनुमत राज जी जैसे सामर्थ्यवानी पुरुष का ही लक्षण है उन्होंने एक बात और भी कह दी ये उनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं अथवा ऐसा लगता है कि परम भागवत श्री हनुमत लाल जी महाराज के अंग संग का असर है हमारे परम भागवत पूज संतजन गुस्सा हो करके भी किसी को कुछ दे दें कह दें प्रहार कर दें तो उसका कल्याण हो जाए श्री हनुमत लाल जी महाराज का मुक्का लगा तो सही इसके अंग का तो संग हुआ तो लगता है वही असर इसकी वाणी में आ गया एलंकनी कहती है ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख अभी जो श्री हनुमत लाल जी महाराज को चोर कह रही थी सच कह रही थी अब इसकी भाषा ही बदल गई अब सठ नहीं बोल रही है चोर नहीं बोल रही है और सच में ये किसी महापुरुष के संग का ही प्रतिफल हो सकता है किसी भागवत के किसी वैष्णो जन के सन का ही असर हो सकता है जीवन बदल जाए। अभी मैं पढ़ रहा था हमारा हमारे संत प्रभर श्री पीपाजी महाराज सीता सहचरी के साथ में द्वारिका से कीधर भगत के यहां जा रहे थे तो रास्ते में जो जंगल पड़ता था उस जंगल में एक नर भक् सिंह रहता था वो ऐसा नर भक् सिंह की मनुष्यों को खा जाए लोगों ने मना किया कि उधर मत जाओ श्री पिताजी महाराज को बहुत मना किया गया कि इनको नहीं माने और उस महाराज जंगल में जब श्री पिताजी महाराज प्रविष्ट हुए और नरभक्खी सिंह के नासिका में मनुष्य के मांस की सुगंध जो आई तो दहाड़ा और दहाड़ करके जब आया पीपाजी महाराज के पास में तो पूछ पूछाने लगा ये भागवत की दृष्टि का चमत्कार उन्होंने हाथ गिराया भगवत मंत्र की उसको दीक्षा दी और सात दिन वो रहे महाराज वो जीवित रहा और उसने न तो पानी पिया न कोई आहार किया फिर उसने शरीर छोड़ दिया और वही महाराज नरवक्त में जाकर गुजरात में नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुआ आप जरा सोचो तो सही एक भागवत की दृष्टि पड़ जाएगा जा। आप कभी चैतन्य चलता भी नहीं पढ़िएगा हमारे श्री प्रोबी ब्रह्मचारी जी, जी महाराज की लेखनी का ऐसा कमाल है हमको तो लगता है पाषाण दिलवाला भी यदि पढ़ेगा तो रहेगा जरूर उसको जल जर जलधर सुबह पढ़ते हम तो कई बार उसको बचपन से पढ़े हैं और इन राशाचार्यों के द्वारा हमारे चित्त में भक्ति का संचार उससे भी हुआ हमारे आश्रम के भवन में एक राषाचार्य है मैंने उनके द्वारा गौरांग महाप्रभु का चरित्र देखा तो जब गौरा महाप्रभु अरण्य से निकलते हैं भगवत नाम संकीर्तन करते हुए तो शेर चीते भी उनके साथ भगवत नाम गुरुगुनाते हैं उनके साथ न करने लगते हैं कि वैष्णव का ही तो चमत्कार है भक्ति का चमत्कार है उसकी तो श्री हनुमंतलाल जी महाराज के मौके का संग लगे और यदि की बुद्धि बदल गई तो क्या बड़ी बात है आज भाषा देखिए जो भागवत को सट कह रही थी जो चोर कह रही थी आज वह बोलती है ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग स्वर्ग का और अपवर्ग का अपवर्ग का सीधा सादा अर्थ जहां पवर्ग नहीं है कवर्ग चवर्ग टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग पवर्ग में पा फा भा, भा, भा, मा ये जिसमें नहीं है जहां पाप नहीं जहां फलाभिलाषा नहीं जहां बंधन नहीं जहां भोग नहीं जहां मोक्ष नहीं उसी का नाम तो अपवर्ग है जहां पवर्ग है ही नहीं ऐसे मारा कुछ अपवर के भी सुख को और हमारे वैष्णव जनों ने अगर अपवर के सुख को बहुत बड़ा माना होता उसको स्वीकार कर देते दिये मानम न गृहती हमारे कपिल भगवान कहते देने पर भी स्वीकार नहीं करते हैं वैष्णो जन बिना मत से वनम जना उनको तो भगवान की सेवा चाहिए वह अपवर भी स्वीकार नहीं करते तो आज ये वही भाषा बोल रही देवी का एक तराजू के पल्ले पर स्वर्ग का सुख अब स्वर्ग के सुख की आप लोग कल्पना कर लीजिएगा शास्त्रों में वर्णन है चिंतन कर लीजिएगा वह संपूर्ण सुख और मोक्ष का सुख एक तराजू के पल्ले पर रखा जाए और एक तरफ महाराज लवनिवेश मात्र सत्संग संतों का लवनिवेश मात्र सत्संग रखा जाए तो तूर्णता इस कल मिली जो सुख लव सत्संग ऐसा स्वर्ग और अपवर्ग का सुख भी मारा लौ समाज संतों के संघ का स्वर्ग होता है कितने, उसकी बराबरी नहीं कर सकता है सच में संग, संग का कितना महिमा हो, कितनी महिमा है नारायण और कलयुग में तो एकादश स्क में भगवान ने कहा है कि जितना मैं सत्संग से मिलता हूँ दूसरे साधनों से नहीं मिलता हूँ इसने महारा सत्संग की महिमा गा करके लंका की सारी व्यूह रचना बता दी जो लंका में प्रवेश पाना नहीं, पाना नहीं देना चाहती थी और एक बात और भी उनको बता दी कि आप निश्चित रूप से नगर में प्रवेश कीजिए आपके सब काम बनेंगे किंतु तो याद रखिएगा लंका में प्रवेश करते एक समय ध्यान रखना हमारे जीवन में हृदय राख की कौशल को सच में आप दुनिया में कहीं भी जाओ अपने हृदय जा में यदि कौशलपुर राजा विराजमान है कौशल हमारे श्री राघवेंद्र सरकार विराजमान है निश्चित रूप से महाराज हमारे जीवन में अमंगल कभी होने वाला नहीं है एक सूत्र महाराज इन्होंने इतना रसीला दिया है मैं क्या कहूंगा ये तो श्री गरुजी महाराज को हमारे श्री काग वसुदी महाराज की कथा सुना रहे हैं रामतेत्र मानस के मानसरोवर hmm! के चार घाट हैं और चारों घाटों में अलग अलग कथा चल रही है एक घाट तो में श्री तुलशीला है अपने कथा जी को सुना रहे हैं जी महाराज सुना रहे हैं और एक घाट में भगवान शंकर मा अंबा भगवती को सुना रहे हैं तो कहीं कोई शब्द का प्रयोग कर जाए ये कथा हमारे श्री सच मुश्वे कागभूषुंडी महाराज सत्संग की महिमा को जितना जानते हैं और भगवान की कृपा का जितना अनुशीलन करते हैं तो गदगद हो गए और गदगद होकर के कहते हैं गुरु जी एक बात कहूं कैसे कैसे जीवन में परिवर्तन आते हैं जब भगवान की कृपा होती है गरल सुधा रिपु कड़ई मिटाई जहर अमृत बन जाता है भगवान की कृपा जब जीव के जीवन में अवतरित तो होती है तो गरज जो है जहर भी अमृत बन जाता है और दुश्मन लोग मित्रता करके रास्ता बताना प्रारंभ कर देते हैं दुश्मन लोग हमारी यात्रा के सहयोगी हो जाते हैं और जो सिंधु है समुद्र वो गोखुर के समान गोमध के समान हो जाता है और कहां तक कहे सुमेल पहाड़ भी हमारा रेणु के समान रज के समान हो जाता है किसके होता है उन्हें राम कृपा कर चित जिसके ऊपर राम की कृपा होती है गर्ण स्वयं रेणु स्वी राम कृपा कर चित राम कृपा करके जिसके ऊपर अपनी दृष्टि डाल देते हैं तो सचमुच में जीवन बदल जाता है हमारे संतों ने इन चौहों को श्री हनुमतलाल जी महाराज के जीवन में उतारा है कि कैसे उनके जीवन में जहर अमृत बन गया दुश्मन मित्र बनकर सहयोग करने लगे सिंधु कैसे गोबर के समान हो गया और जो अग्नि है कैसे शीतल हो गई? श्री हनुमतलाजी महाराज की इसकी चर्चा अब हम पांच मिनट के बाद करेंगे हम लोग सब एक भजन का आनंद लेंगे, उसके बाद श्रेष्ठ चर्चा भगवान की Oh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. We. <laughs> श्री का जी महाराज दरोजी महाराज को एक रसीली तो बात सुनाते हैं जिस पर भगवान की कृपावरी दृष्टि पड़ जाती है जिस पर श्री राघवेंद्र सरकार की दृष्टि पड़ जाती है उसका जीवन ही बदल जाता है गरल सुधार जी को तो कर ही मिटाई अगर उसके सामने जहर भी आ जाए तो वह सुधा का काम करता है इसके रूप में इन्होंने हमारे संत ने ये सभी सूत्र श्री हनुमंतलाल जी महाराज पर घटाए हैं जो साक्षात जहर का ही प्रतीक है वह श्री हनुमतलाल जी महाराज को आशीर्वाद देने वाले बन, जा, बन जाती हैं। और दूसरी ओर देखें लंकनी आदि तो ये सब सहयोग करने में संलग्न हो जाते हैं और संयोजन का ये समुद्र लगता है गोपध के समान ही हो गया श्री हनुमतलाल जी महाराज को वहां तक पहुंचने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा लौटने में भी कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा और अभी आप जो लिया सुनेंगे थोड़ी देर के बाद ठाकुर जी ने चाहा तो श्री हेमंत जी महाराज के जब पूछ में आग लगाई जाती है तो अग्नि इनको जला नहीं पाती अग्नि शीतलता का ही काम करती है इसलिए श्री जी अमारे का अनल शीतला ही बड़े बड़े पहाड़ भी उनके लिए चढ़ने में सुनेरु के समान पहाड़ भी रेणु के समय ही हो जाते हैं जिस पर श्री राघव का अनुग्रह होता है जिस पर रामकृपा होती है श्री हनुमंतलाल जी महाराज श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा प्रतिमूर्ति ही है इसलिए इनके लिए सब जो घटनाएं घटी है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यह भगवान की कृपा का ही प्रतिफल है यह आपके पास की हमारे काल मौसम जी महाराज एक रशील कथा और सुनाना प्रारंभ करते हैं इस कथा को पढ़ाते हैं आति रघु रूप धनु हनुमाना बैठा नगर सुमेर भगवान अभी तक जो लंकड़ी के सामने जब प्रकट हुए थे श्री हनुमंत लाल जी महाराज जब जा रहे थे तब तो छोटा रूप बना कर ही जा रहे थे किंतु जब मुके का प्रहार करना था उसको समझाना था उसको सत्संग में लगाना था तब तो श्री हनुमत लाल जी महाराज बड़े बन गए थे विराट रूप में बन गए थे मानव भगवान का प्रभाव दिखाने के लिए ही बड़े बने थे अब जो लंका में प्रवेश पाना है इन्हों को इसने सारी लंका की व्यूरचना इनको अच्छे ढंग से समझा दिए, है वाल्मीकि रामायण में अध्यात्म रामायण में यह वर्णन है कि सब रहस्य बता दिए लंका के कहा कौन है क्या है किंतु नारायण इसने बता तो दिया किंतु उसके बाद श्री हनुमंत लाल जी महाराज खोजते हैं बड़ा संभव लगता है असंभव भी लगता है संपति के द्वारा भी यह सूचना मिल गई थी कि अशोक अशोक वाटिका में हमारे जगत जन्नी रहती है इसके द्वारा भी सूचना मिल गई उसके बाद मंदिर मंदिर खोजने की आवश्यकता क्या पड़ गई हमारे कई संतों का तो ये मानना है संपाति ने जब सूचना दी थी तब तो एक आंख बंद करके कान बंद करके भगवान के चिंतन में ही लगे थे और जब लंकनी ने ये बात बताई उनको तो इन्होंने विचार किया कि शायद घर में ये दिन की घटना बता रही होगी कि दिन में अशोक वाटिका में वहां रहती होंगी रात्रि में तो उनको वहां नहीं रखेगा सुरक्षा के स्थान पर रखेगा इसलिए वह दे को खोजने के लिए मंदिर मंदिर में खोज रहे हैं यहां एक जो संकेत की भाषा में एक बात कही गई सांकेतिक भाषा में पैथानगर सुनील भगवाना जब लंका में प्रवेश पाने वाले थे तब हृदय में किसका चिंतन करके रखे थे नरहरि का और महाराज सिंगिका ने कहा था कि आप कौशलपुर राजा का स्मरण करके यात्रा प्रारंभ करो और यहां जो प्रवेश करते हैं तो सुमी भगवाना यहां कौशल नरेश नहीं कहा नरसिंह नहीं कहा नरहरि नहीं कहा भगवान शब्द का प्रयोग किया वैसे भगवान श्री आभिवेन्द्र सरकारी ही है किंतु भगवान कहने का हमारे पूज्य शब्द जन करते हैं जैसे धनवां शब्द है ज्ञानवान शब्द है विद्वां शब्द है वैसे भगवान शब्द है ऐश्वर्य अच्छा से समग्र धर्म से यशस स्त्रिय ज्ञान वैराग्योष्ठ शरण भवित अथवा उत्पत्ति विनाशम च भूतानाम आगतिम गतिम वेद विद्याम अविद्याम चाहे दोनों विपत्तियों में कोई भी को न मान लिया जाए अगर ऐश्वर्य से समग्र से शब्द का प्रयोग देखेंगे तो यह समग्र पद का अन्वय सबके साथ कीजिएगा समग्र ऐश्वर्य समग्र श्री समग्र की समग्र महाराज धर्म समग्र ज्ञान और समग्र है। तो जिनके जीवन में समग्र ऐश्वर्य उन्हीं का नाम भगवान है तो मानो यदि यह सामग्री पूर्ण ऐश्वर्य संपन्न नगरी में यदि प्रवेश करना है तो यदि हमारे शिलाघव सरकार हमारे भगवान हृदय में बैठे होंगे तो संसार की सामग्री हमारे चित्र को लोभावान नहीं कर सकेगी लंका तो ये मोहन बनी है और ऐसे ऐसे यहां मोह की लीलाएं हैं कि उसमें सामान्य साधक को फंसी जाएगा अथवा जिनके जीवन में समग्र वैराग्य है तो वैराग्यवान व्यक्ति यदि प्रविष्ट होगा तभी उनके चित्त में वैराग्य होगा तभी लंका का मोह की ओर नहीं खींच पाएगा समग्र धर्म यदि हमारे चित्र में विराजमान होगा तो प्रणालियों के सौंदर्य को देख कर चित्त उधर जाएगा वैराग्य में भी नहीं जाएगा धर्म में भी नहीं जाएगा और ऐश्वर्य चित्त में है तब भी नारायण हमारा उस भौतिक जगत में चित्त नहीं जाएगा इसलिए उन्होंने श्री राघविन्द्र सरकार भगवान का चिंतन किया है और स्मरण करके मंदिर मंदिर प्रतिकर सोढ़ा देखे जहां तहा अग्नित जोधा पहले तो जब श्री हनुमंतराज जी महाराज ने बैराग के शिखर पर चढ़कर देखा है तो सुंदरायतना घना वहां सुंदरायतन शब्द का प्रयोग है और अब श्री हनुमंतलाल जी महाराज जब इन राक्षसों के भवन में प्रविष्ट होते हैं तो मंदिर मंदिर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है अभिप्राय क्या है इसका दूर से देखा था तब वो मंदिर नहीं था अब जब श्री हनुमतलाल जी महाराज वहां पहुंच गए तो मंदिर बन गए प्राय जहां हमारे इष्ट प्रविष्ट होते हैं उसी का नाम तो मंदिर होता है अथवा दूसरी दृष्टि के आधार पर देखा जाए तो मंदिर माने तो भवन ही होता है कई जगह हम पढ़ते हैं शास्त्रों में वह किसी के भी रहने का स्थान क्यों न हो मनुष्य भी रहता है उसका नाम भी पहले मंदिर ही होता था किंतु अब ये मंदिर शब्द रूढ़ी हो गया है मंदिर शब्द रूढ़ी होने का अभिप्राय हमारे जन विद्युजन समझ सकेंगे जैसे एक शब्द है बलात्कार हम लोग शास्त्र का चिंतन करते हैं तो कई बार देखते हैं लिखा होता का है बलात्कार पूर्वक अर्थ कर दिया गया बलात्कार पूर्वक अर्थ करने का अभिप्राय अर्थ होता नहीं है कई बार हम देखते हैं विद्युजन जो अर्थ होता नहीं है हम लोग अपने परंपरा में देखते हैं अद्वैत दर्शन में हम कई टीकाकारों को देखते हैं कई सज्जनों को देखते हैं वहां होता तो भक्ति अर्थ है रसीला अर्थ होता है किंतु तो उनको अद्वैत दर्शन सिद्ध करना है तो भक्ति का भी प्रेम का भी अर्थ खींच करके वो बैराग्य परक अद्वैत परक ही करते हैं तो हम लोगों को लगता है कि तो बलात्कार पूर्व, बला पूर्वक अर्थ किया गया किंतु तो अब ये जो बलात्कार शब्द है जगत में एक जगह रूबी हो गया है जहां कहीं बोला जाएगा तो चित्र में जबरदस्ती अर्थ में नहीं होगा हर पूर्वक महाराज केवल एक क्रिया के लिए ही रूबी हो गया है वैसे जगत में ये मंदिर शब्द जो है अब जहां देवी देवता का निवास स्थान होता है जहां मूर्तियां स्थापित होती उसी का नाम मंदिर अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो पूर्वाथ के आधार पर मंदिर शब्द कहा गया अथवा श्री हनुमतराज जी महाराज वहां प्रविष्ट हो गए इसलिए मंदिर शब्द का प्रयोग किया गया है ये महाराज जहां वहां जब देखते हैं तो अग्नि प्रकार के वीर नजर आते हैं सब जगह दर्शन करते हुए जब ये गए तो गए दशानन मंदिर हमारे अब दशानन के मंदिर में प्रविष्ट हुए वहां की बात तो ऐसी विचित्र है कि कहते बनता नहीं है अति विचित्र कई जात सुना ही वहां देखा क्या सैन किए देखा कवि ही मंदिर बहुन अधिक दे वहां उसको तो सैन करते हुए देखा वाल्मीकि रामायण ने और श्री अद्ञात रामायण में इसकी बड़ी रसीली बातें वर्ण की गई वो विस्तार से सुनाएंगे नहीं आपको वहां जब देखा तो जितनी भी स्त्रियां नजर आई वो सब देह में अनुर नजर आई वहां वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा वर्णन किया गया है कि कोई देवी मदपान करते करते ही वह सो गई है या उसके शरीर में अस्त्र व्यस्त वस्त्र हैं श्रंगार से संदुष्टि है वह सो गई सब स्त्रियों को देखते हैं गौर से किंतु देखते हैं कि यहां मतभेदे ही नहीं है हमारे संत ने तो लिखा है कि मंदोदई को देख करके लगा कहीं कर ये तो नहीं है क्योंकि तो मंदोदरी भी सती है उनको देख करके लगा बोले नहीं नहीं ये नहीं हो सकती हैं क्योंकि हमारी माँ तो वैधे ही है और वैधे ही होने के कारण उनकी देह से होना सहज है देह के राग में इतनी वाली नहीं, नहीं है इसलिए महाराज वहां पर सब जगह देखा कि मंदिर में महाराज किसी भी स्थान पर मां के दर्शन जब नहीं हुए रात्रि का ही समय था और जब चिंतन कर रहे थे तब देखा गवन एक पुण्य सुहावा पास में एक भवन देखा अच्छा इसको मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं किया भवन शब्द का प्रयोग किया क्यों भाई भवन शब्द का प्रयोग इसको मंदिर शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे संत कहते हैं अभी हनुमंत लाल जी गए नहीं है ना श्री हनुमंत लाल जी महाराज गए होते तो ये भी मंदिर बन जाता भवन नहीं रहता एक भवन देखा जो बड़ा विचित्र था हरि मंदिर तहा भिन्न बना हमारे संत लिखते हैं कि मंदिर बना है बड़ा विलक्षण थोड़ा मकान से भवन से सता हुआ ये है कि तो भवन में मंदिर इतना सुंदर बना हुआ है और उस भवन की विलक्षणता क्या एक और क्या है उस भवन में देखा रामायुध अंकित गृह है भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार के आयुध बने हुए हैं रामायु मनोधरवाजे के एक तरफ यदि धनुष बना है तो दूसरी तरफ श्री पांड रखा हुआ है रामायु से अंकित है हमने महाराज कई जगह से देखे हैं वैष्णव के घर जहां महाराज इस प्रकार से अंकित कर दिया जाता है घर को देखकर ही पता चल जाता है किसी वैष्णो जन का घर है और इतना ही नहीं देखा नव तुलसी का अभरंग देख कभी आए वहां देखा कि तुलसी के भी वृक्ष लड़े हुए हैं और तुलसी के वृक्षों को देख करके रामायु अंकित को देख करके श्री पवन कुमार को कपिलाय को मज बहुत प्रसन्नता हुई सच में एक भागवत को एक भागवत का स्थान देख जितनी प्रसन्नता होगी दूसरे किसको हो सकती है आज लगा कि देखो तुसे यहां कोई वैष्णुजन है कोई भागवत है फिर मन में तर्क चलने लगा मन में क्या तर्क चलने लगा की लंका तो निश्चरों का निवास स्थान है यहां सज्जन का वास कैसे हो सकता है उनको लगा महाराज मनमोह तर्क करें कभी लागा ये तर्क कर रहे थे कहीं कोई माया तो नहीं है इस प्रकार से यहां कैसे कोई सज्जन हो सकता है इतने में श्री विभीषण जी महाराज की नींद खोली हमारे संत ने तुम्हारा दिखाए कि रात्रि में श्री राघवेंद्र सरकार ने तीन को स्वप्न दिया लंका वासियों ने तीन को स्वप्न कह दिया एक तो स्वप्न श्री विभीषण जी महाराज को आया कि तुम्हारे दरबार पर परम भागवत खड़े हुए उनका स्वागत करो और लंका नरेश को रावण को स्वप्न आया कि तुम्हारा अंतिम समय आ गया है अगर अभी तुम कुछ कर सकते हो तो कुछ करो और महाराज श्री हेनुमंत लाल जी महाराज ने जो अशोक वाटिका में सुना है जहां से इनको प्रेरणा मिली है कि सपने वानर लंका जारी गाधान तो सेना सब ये स्वप्न उसको आया तो तीन को स्वप्न दिखाया था श्री राघव ने तो पहला स्वप्न श्री हमारे विभीषण जी महाराज को आया और जो आया तो महाराज तुरंत इनकी नींद खुल गई और ते समय विभीषण जागा उसी समय श्री विभीषण जी महाराज की निद्रा खोली और निद्रा खोलते ही महाराज उनके मुख से राम राम ते शुभ की ना उन्होंने राम राम राम शुभन प्रारंभ कर दिया जो राम राम का शुभन की ना तो श्री हनुमत लाल जी महाराज उस उनकी ध्वनि से ही पता चल गया कि सज्जन है हृदय हर्ष का भी सज्जन चीना, आप कहेंगे कि राम राम सुनने मात्र से कैसे पहचान हो गई दुष्ट भी राम नाम कह सकता है किंतु याद रखेगा दुष्ट के राम नाम कहने से हृदय में हर्ष का संचार होने वाला नहीं है महाराज कोई वैष्णव ने नहीं जब राम नाम कहेगा मैंने एक बार ऐसा दृश्य देखा मैं कभी नहीं भूलता हूं उस दृश्य को हमारे मानस में बहुत दिनों से एक शंका थी शंका ये थी कि हम गुरजनों को पढ़ते थे भागवत में एक जगह भी सी कि कहीं नाम नहीं है तो टीकाकारों ने लिखा है कि श्री सुखदेव जी महाराज श्री श्यामा जी के शिष्य हैं इसलिए नाम नहीं लेते हैं और ये भी वर्णन है कि यदि नाम ले लें तो छह महीने की समाधि लग जाती है तो तो अपने राम को लगता था कि ऐसे कैसे हो जाएगा कि नाम से समाधि लग जाए किसी की ये तो भाव प्रवेश देश के कारण ऐसा लोग लिख लिए है ऐसा हो नहीं सकता है बहुत दिनों से शंका थी और महाराज श्री किशोरी जी के चरणों में बरसाने में बैठा था अकस्मात कोई संत आए आप कौन क्या कहें और में याद आता है तो अभी उदय बढ़ता है वो संत का हमें भी नहीं था मैंने वो संत को पहले देखा भी नहीं था और आप जो संत प्रविष्ट हुए महल में और श्री किशोरी जी को उन्होंने पुकारा श्यामा जी को पुकारा ऐसे महाराज स्वर से पुकारा कि हमारे शरीर में रोमांच हो गया और अश्रू बहने लगे मैं तो देख करके दंग रह गया सुन करके ऐसा भी हो सकता है क्या कोई संत भगवान का नाम ले और अपने आंखों में आंसू आ जाए अपने को रोमांच हो जाए ये कोई प्रेमी भक्त के द्वारा ही हो सकता है तो श्री हनुवंतलाल जी महाराज को जो पहचान हो गई कि सज्जन है तो पहचान हो गई कि राम नाम तो उन्होंने स्मरण किया किन्तु तो राम नाम की जो ध्वनि में महाराज इतना रस था कि श्री हनुमंतलाल जी महाराज के हृदय में हर्ष का संचार हो गया और हर हृदय में जो हर्ष का संचार हुआ उन्होंने कहा इनसे मैं पहचान करूंगा और सबसे विलक्षण बात ये कही कि साधु ते हो कार्य जानी साधु कभी कार्य का व्यवधारण नहीं बनेगा ये निश्चित रूप से सज्जन है और इनसे कोई कार्य में योगदान बनने वाला नहीं है या चिंतन करके माया गिन्हो ने क्या किया ब्राह्मण का रूप धारण किया और विप्र रूप धरी वचन सुनाए सुनत विभीषण ऊठता आए इन्होंने मारा गुरो में तो केवल राम राम कहा था और इन्होंने जो वचन सुनाए हमारे संतों ने इस विषय पर बड़ी चर्चा की ये वचन सुनाए का ही प्राय कौन सा ये वचन बोले जिस वचन को सुनकर श्री विभन जी महाराज उठ करके वहां आ गए जैसे इन्होंने राम राम कहा था ना तो इन्होंने केवल राम राम नहीं कहा सियाजू का भी ध्यान साथ में लिया हमने कुछ वैष्णव दिनों से सुना है कि राम राम का नाम लेना केवल सियाजी का काम है सीधू ही केवल पुकारती है राघव को नाम लेकर के राम राम कह कर, कर के और शि राघवेंद्र तो सरकार श्याजू का नाम लेते हैं और वैष्णो जनों का दोनों को साथ नाम लेना चाहिए अलग अलग नाम नहीं लेना चाहिए इसलिए जय जैस श्याराम जैसे बोलते हैं राजेश श्याम बोलते हैं तो प्रिया प्रीतम के दोनों के नाम आ जाए इन्होंने मारा जैसे उन्होंने राम राम कहा इन्होंने एक स्वर में ऐसे ढंग से महाराज श्री किशोरी का नाम लेकर श्री का नाम लेकर के वचन बोले ये सुनकर के तुरंत महाराज उठ करके श्री विभीषण जी महाराज आ गए और विभीषण जी महाराज आए तो सबसे पहले जो उन्होंने काम किया है हमारे यहाँ की जो परंपरा है सनातन इन्होने सोचा के कोई अतिथि हैं प्रणाम किया और अतिथि समझ कर, प्रणाम करके करी प्रणाम पूछी को नाम नहीं पूछा पहले, कहा से आए हो ये भी नहीं पूछा सबसे पहले ये प्रश्न करते हैं की कुशलता का हमारे संत कहते हैं कुशलता का प्रश्न क्यों किया क्योंकि नारायण इनको पता है भीषण जी महाराज को यहाँ कोई मनुष्य जल्दी आ नहीं सकता है और ये ब्राह्मण देवता का तो बिल्कुल सम्मान यहाँ है ही नहीं, नहीं। ब्राह्मणों को तो महाराज जी खा जाते हैं सुर लोग ये कैसे यहाँ आ गए कौन है ये कहां से आए हैं बिना कैसे वाला की कुशलता तो है कोई हमसे सहायता मांगने के लिए तो नहीं आए हैं और कहां उन्होंने प्रणाम करके अब कहते हैं विप्र कहो उन्हें कथा बुझाई अरे ब्राह्मण देवता अपनी कथा कहिए हमारे संत कहते हैं श्री हनुमत राज के नाम आंसू भराए और उन्होंने कहा मानो विभीषण जी को कि महाराज जीव की कथा नहीं होती जीव की तो कथा होती है हम अपनी निज कथा क्या कह सकते हैं निज तो व्यथा ही है और यदि आप कथा कहने की बात कहते हैं तो कथा तो साक्षी राघव की होती है और उन्होंने और भी प्रश्न कर दिया कि तो तुम हरिदासन कोई मोरे हृदय प्रीति ऐसा लगता है भगवान के श्रीहरी के दासों में आप कोई हो मेरे हृदय को यह विश्वास हो रहा है कि तुम राम दीन अनुरागी आय हो मोह नहीं कर्ण बड़भागी ऐसा लगता है कहीं राघो ही तो नहीं दीनों पर अनुग्रह करने वाले कृपा करने वाले राघो ही तो नहीं आ गए हैं आज मुझे बड़े भागी करने के लिए आप तो नहीं आ गए श्री राघविंद के बारे में चिंतन करके तब हनुमत कर कही सब राम कथा निचना श्री राघो का जो स्वभाव है प्रभाव है हमारे श्री हनुमत जी महाराज कहीं यदि कोई चर्चा करते हैं अभी श्री वैजेही के चरणों में भी चर्चा करेंगे तो पहले अपना नाम नहीं बताते हैं अपनी बात नहीं सुनाते हैं परे राम कथा सुनाते हैं और सच में एक वैष्णव का एक भागवत का यदि कोई परिचय है तो भगवान की कथा तो परिचय हैं। इन्होंने अपना कोई परिचय नहीं दिया तब हनुमंत कही सब राम कथा, जैसे भी आज सुन रहे थे वही राम कथा इन्होंने सुना दी और बाद में निज नाम क्योंकि इन्होंने नाम पूछा था तो अपना नाम बता दिया और सुनत जुगुल तलक मन मगन सुमीर गुण राम और ये तय के महाराज आनंदित हो गए और जो महाराज ये बात कही तो तो हमारे श्री विभीषण जी महाराज से ही सुन हो पवन सुन हमारी श्री विभीषण जी महाराज एक संग तो कहते हैं अभी तक तो ये जो चर्चा हो रही थी दरवाजे पर हो रही थी क्योंकि तो श्री विभीषण जी महाराज उठकर दरवाजे पर आ गए थे और जहां ये पता चला कि राम के सेवक हैं हमारे आराध्य के सेवक हैं तो फिर दरवाजे पर चर्चा नहीं हुई अंदर ले उनको लगा कि यह चर्चा कहीं असुर न सुन ले जो भी कोई अमंगल की योजना बनाने लगे और ले जाकर के हाथ जोड़ के कहा कि पवन पुत्र अपनी रहनी में क्या बताऊं मैं तो ऐसे निवास करता हूं जैसे दातों के बीच में जीव निवास करता दांतों के बीच में वैसे नसुरों के बीच में मैं निवास करता हूं हमारे एक संत कहते हैं श्री हेमंत ने मुस्करा करके कहा बड़े प्रेम से भाई एक बात कहें आप यदि जीव बनकर के निवास करते हो तो जीव के कारण ही दांत बचे रहते हैं जिस दिन तुम्हारे कारण ही दांत बचे हैं अगर तुम न चाह तो ये दांत बचने वाले नहीं है एक महात्मा कहते हैं ये दांत बार बार जीव को दबा देते थे और जीव कुछ यदि कह, कहना चाहती थी तो डांटते थे कि तू अकेली में बत्ती सुन जिस दिन चाहूंगा उस दिन तेरे को समाप्त कर दूंगा जीव ने कहा कि काहे को गड़बड़ करते हो हम भरी बाजार में यदि कुछ बोल देंगी तो तुम एक भी नहीं हो भरी यदि हम कुछ बोल देगी तो तुम एक भी नहीं रहोगे सच में यदि असुर बचे हुए थे तो श्री विविषण जी महाराज के अनुग्रह से ही बचे हुए थे हमारे संत टीका में लिखते हैं कि लंका में तीन प्रकार के लोग रहते हैं एक है निष्क्रिय एक है सक्रिय और एक है न निष्क्रिय न सक्रिय न वो निष्क्रिय है न सक्रिय है तो कहा सक्रिय कौन है सक्रिय तो केवल रावण है यहाँ वही तो सब काम करता रहता है और जो कुंभकर्ण जैसे लोग हैं ये निष्क्रिय पड़े रहते हैं खाते हैं और सोते हैं अगर एक दिन के लिए भी जगते हैं तो बड़ी गड़बड़ी हो जाती है संसार का संघार होने लगता है और विभीषण जैसे लोग न निष्क्रिय है न सक्रिय है और मैं निवेदन करूं आप सबसे संसार में एक सजगता की सुध्यान रखने लायक बात ये है संसार में अमंगल की जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं कई बार निष्क्रियता के कारण हमारे एक संत कहते थे साधक कभी समझौतावादी नहीं होता है और जो समझौतावादी होता है वो साधक नहीं होता है ये विभिषण जी महाराज ने समझौता कर लिया था क्या समझौता कर लिया था रावण तो को कहा था जो तुम्हें करना हो करते रहना हम तुम्हारी कृषि क्रिया में व्यवधान नहीं डालेंगे और हम जो करें तो हमको करते रहने देना हम तुम्हारी कृषि क्रिया में व्यवधान भी डालते तो तुम हमारी क्रिया में व्यवधान बढ़ डालना याद रखिएगा ये जो जीवन की दशा होती है इस समझौते से संसार का कल्याण होने वाला नहीं और साधक का कल्याण भी होने वाला नहीं है शिरागवेन्द्र सरकार ने सागर को जलाने के लिए मानव श्री हनुमंतराज जी महाराज को भेजा है और जब महाराज इन्होंने अपनी दशा बताई कि मैं ऐसे रहता हूं तात कब हुई जान अनाथ था कहीं ही कृपा भानुकूल ना था बड़ा मधुर संबोधन दिया आज कभी सनात पर भी रघुनाथ कृपा करेंगे क्या मैं तो अनाथ हूं कभी न कभी सनात पर रघुनाथ कृपा करेंगे ही कृपा भानुकूल नाथा भानुकूल के नाथ इस अनाथ पर कभी कृपा करेंगे क्या एक निवेदन और कहू ये शरीर है हमारा इस साधन तो होने वाले नहीं है और न प्रीति है चरणों में मन भी वहां लगता नहीं है अब केवल एक भरोसा हुआ है आपको देख करके अब वही भाव भरोसा हनुमता बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता और सच में जब हमारे जीवन में संत आ जाए तो समझ लेना चाहिए भगवान की अहतु की कृपा हो गई हम विष्णों से सुनते हैं पूज गुंजनों से कि भगवान प्रसन्न होते हैं तो संपत्ति नहीं देते सुविधा नहीं देते सम्मान नहीं देते हैं भगवान जब किसी जीव पर प्रसन्न होते हैं तो संत का संग दे देते जब द्रव ही दीन दयालु राघ हो जब द्रवही दीन दयालु राघ हो तो साधु संगत पाएगी अगर हमारे जीवन में किसी संत का सानिध्य मिल गया हो संत का सानिध्य मिल गया हो तो जान जाना श्री राघव की कृपा हो गई क्योंकि उनकी कृपा के बजाय उनके अनुग्रह के बगैर हमारे जीवन में संत का मिलना संभव नहीं है क्योंकि बिनु बिनू हरिकृपा मीन ही नहीं, नहीं समता जो रघुवीर अनुग्रह की आज श्री राघवेंद्र सरकार ने जो अनुग्रह किया है उसके कारण आपने मुझे दर्शन दिया है और जब ये बात महाराज कही तो श्री अहमद जी महाराज की निराभिमानता और सहजता जो है तो का गुण होता है यहां प्रकट हो गया श्री हमारे हनुमंतलाल जी महाराज कहते हैं विभीषण जी सुनो भूमिषण प्रभु के रीति कर ही सदा सेवक पर प्रीति भगवान को सबसे महाराज प्रिय यदि को से यह सेवक है भगवान श्री आग सरकार को सबसे प्रिय अपना सेवक है श्री हनुमतलाल जी महाराज कहते हैं वो सेवक पर अपनी प्रीति करते हैं और दूसरी ओर यदि आप ध्यान दो तो मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूं कहूं कवन मैं परम पुलिना कवि चंचल सवही विधिहीना ये हमारे श्री हनुमतलाल जी महाराज की दीनता है और जिनके हृदय में दीनता का सिंहासन होता है उसी के हृदय में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बैठते हैं जिसके हृदय में दीनता नहीं है उसके हृदय में ठाकुर जी महाराज कभी बैठने वाले नहीं हैं तो कैसी इनकी दीनताएं ध्यान रखने नहीं कहें ये कहते हैं, देखो तो सही हम कौन से कुरीन हैं? एक तो कपी हैं बंदर में तुम्हारा काम क्रोध लोभ मोह दम्भ सब प्रबल होते हैं बंदर जैसा कामी दुनिया में दूसरा नहीं है बंदर जैसा क्रोधी भी नहीं है और बंदर जैसा मोही भी नहीं है आप कभी ध्यान दियो हमने तो वृंदावन ने देखा है अगर बंदर का बच्चा मर भी जाता है तब भी वो बंदरिया उसको छोड़ती नहीं जब तक गल गल करके हड्डी न गिर जाए तो मोह से भरा हुआ जीवन काम से भरा हुआ जीवन क्रोध से भरा हुआ जीवन किंतु तब भी आगह ने हमको अपना लिया और एक दौर रूख की बात कह देते हैं ये प्रात ने जो नाम हमारा दिन ताही में मिले आहारा कई बार लोग इसको इस वाक्य को प्रमाण में प्रयुक्त करते हैं कि हनुमान जी महाराज का नाम सुबह नहीं लेना चाहिए अगर श्री हनुमान लाल जी का महाराज सुबह नाम लोगे तो उनको फिर तुमको आहार नहीं मिलेगा भोजन नहीं मिलेगा नारायण ये तो इनकी दीनता है आप लोग इसको दीनता को आदर्श मत समझ जाइएगा जैसे संत प्रभ तुलसीदास महाराज कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी हमारे समान कौन कुटिल होगा कौन खल होगा कौन कामी होगा तो क्या संत प्रभ तुलसीदास महाराज कुटिल हैं कामी हैं खल हैं ये कोई नहीं उनकी जींता है ये वैष्णव की सहज जिंता है इसी जीनता के कारण तो हमारे शिला घोड़ी है जाते हैं हनमतलाल जी महाराज की कैसी दिनता है आज मैं प्रातः प्रातःकालीन प्रसंग को दोहरा रहा था कुछ देख रहा था कि टीका हृदय हो गया कि जिनके जीवन में सर्व गुण संपन्न नहीं है ऐसे कौन से गुण नहीं है जो श्री हनुमत जी महाराज में न हो वीरता का गुण बुद्धि का गुण गुण अणिमा दघिमा गरिमा आदि सब सम्पन्न है वीर है किंतु उसके बाद भी ये कहते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं है और हम पावर लोग एक भी गुण नहीं है बाद भी अपने को गुणशाली समझते हैं समझते हैं योग्य समझते हैं कि महाराज वक्तों को अपना जीवन का आदर्श बना करके जीवन की चिंतन धारा में महाराज लगा करके चिंतन करना चाहिए सच में बात यही है कि वैष्णव जन्म अपने में जो भी योग्यताएं है दिखती यो यो है। हैं वो अपनी योग्यता मानते हैं जी ठाकुर की योग्यता मानते हैं वो उनका गुण मानते हैं श्री हेमंत जी महाराज की चिंता ऐसी वह कह रहे हैं कि प्रातः काल जो हमारा नाम लेता है उसको दिन में भोजन नहीं मिलता आहार नहीं मिलता है हमारे संत कहते हैं कि श्री हेमंत जी महाराज का एक प्रयोजन और भी है ये वाक्य बोलने का उनका प्रयोजन ये है कि लोग हमारा नाम न लें हमारे राघव का नाम लें हमारे आराध्य का नाम लें क्योंकि तो ऐसा कहेंगे तो लोग सोचेंगे कि इनका नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा तो अपने आप महाराज राघव का नाम लेने लगेंगे ये इनकी उदारता है और भगवान के प्रति निष्ठा है सच में इको देख करके हृदय भराता है और ये बात हम लोगों के सोचने लायक नहीं कि नाम न ले कई बार हम देखते हैं कि कोई कहता है स्त्रियों को सुंदरकांड नहीं पढ़ना चाहिए हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए ये सब महाराज ना समझी का खेल है हम कई बार चिंतन करते हैं घटना आपको सुनाएं हम लोग दंग रह जाएंगे कलकत्ता में एक सीताराम सत्संग समिति है वो लोग बच्चे सब व्यापारी बच्चे हैं कपड़े के व्यापारी है अधिकतर हर रविवार को एक जगह सुंदरकांड का पाठ करते हैं वो लोग पैसा नहीं लेते हैं कोई खर्चा नहीं लेते हैं उनकी इतनी मंडली है सरदाने बजाने वाले सब व्यापारी बच्चे ही हैं और बहुत प्रेम से पाठ करते हैं उस पाठ में कई बार मुझे जाने का अवसर मिला कलकत्ता में उसमें बच्चे कई हमारे अनुचर भी हैं तीन घंटे रविवे लगा लगाते इतने प्यार से और हर रविवार को पाठ होता है ऐसा कोई रविवार नहीं और एक एक साल दो दो साल की बुकिंग है उन बच्चों की सुंदरकांड पाठ करने की एक बार मैं उस पाठ में गया तो कई लोगों ने हमसे प्रश्न कर दिया कि एक बार बताओ महाराज जी रविवार के दिन सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है कि नहीं तो हमने पूछा क्यों ऐसा बार कौन सा है जिसमें सुंदरकांड का पाठ न किया जा सके तो कहा हमारे पंडित जी ने हमको कहा है कि रविवार का पाठ करने से हनुमान जी महाराज नाराज हो जाते हैं तो केवल शनिवार को पाठ करना चाहिए रविवार को नहीं करना चाहिए संयोग से वो पंडित जी उस पूजा में भी बैठे थे मैं तो कुछ बोला नहीं मैंने सोचा कहेंगे तो ब्राह्मण को दुख लगेगा हमने का उत्तर बाद में देंगे तो पंडित जी आकर के एकांत में हमारे पैर पकड़ करके कहा महाराज जी कह दो कि रविवार को पाठ नहीं करना चाहिए हमने कहा क्यों भाई ऐसा क्यों कहवा रहे हो मेरे से और रोने लगे बुरे महाराज जी मैं गृहस्थ हूं एक जजमान के यहां हमारी नौकरी लगी है जो हर महाराज पूरे महीने में उनके ठाकुर जी की पूजा करने जाता हूं रविवार को घर में रहता है और वो कहता है मैं पूजा करूंगा सहरसाचन करूंगा तो यदि मैं उसको सहरसाचन में लग जाता हूं तो इस पाठ में नहीं आ पाता और इस पाठ में नहीं आ पाता तो जो दो तीन हजार रूपये का हमारा फायदा होता है वो घाटा हो जाता है तो मैंने सोचा कि ये शनिवार को यदि पार्ट करेंगे तो जजमान की नौकरी भी नहीं छूटेगी और हमारा जजमान भी नहीं छूटेगा और ये भी माल मिल जाएगा तो हमने पंडित जी से हाथ जोड़ करके काम ने कहा जी में प्रणाम करता हूं आपको आप ठाकुर जी पर भरोसा रखो हनुमान जी पर और हनुमान जी के भक्तों को दूर तो मत करो अरे तुम्हें एक नहीं पचास जनमान मिलेंगे, किंतु तो लोगों को दिशा तो गलत मत दो महाराज कई बार क्या होता है निजी स्वार्थ के कारण लोग लोगों को गलत दिशा देना प्रारंभ कर देते हैं याद रखिएगा कहीं ऐसा हमको आज तक पढ़ने को नहीं मिला क्योंकि महाराज हनुमान जी महाराज का नाम लेने से भोजन न मिले हम लोगों को तो भोजन ही उनके नाम से मिलता है हमको लगता है कि हम उनका नाम न ले तो भोजन तब मिलेगा कोई रोटी नहीं खिलाएगा उनकी कृपा से ही रोटी मिलती है उनके अनुग्रह से ही रोटी मिलती है यह तो महाराज उनकी दीनता है श्री हनुमंतलाल जी महाराज की इसलिए महाराज दीनता को आदर्श नहीं मानना चाहिए श्री हनुमंतलाल जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि हमारे जैसे दीन व्यक्ति को भी हमारे जैसे चंचल व्यक्ति को भी महाराज इसका नाम लेने मात्र से भोजन मिलता हो उसको रघुआत ने अपना दिया है तो तुमको क्यों नहीं अपनाएंगे हम तो बंदर हैं और तुम तो मनुष्य हो अचन नीर कैसी महाराज उन्होंने कृपा की जब इसका स्मरण करने लगे तो श्री हेमंत लाल जी महाराज के नयनों से जल जल जल आंसू रहने लगे और ये चिंतन करके कहा ऐसे जान करके भी महाराज हम ऐसे स्वामियों को भूल गए हैं अगर हम ऐसे स्वामियों को भूल गए हैं तो क्यों नहीं दुखी तो होंगे विश्रामा और विश्राम मिल गया पूरी सब कथा विभीषण कही जब भीषण जी महाराज ने ये सब बातें बताई की कहा जनक सुता रहती है यही भी जनक सुता तरह नहीं जो महाराज जनक सुता का उन्होंने परिचय दिया तो हनुमत लाल जी महाराज ने एक नया नाता स्थापित कर दिया है श्री हमारे विभीषण जी महाराज के साथ में तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखी चहो जानकी माता भ्राता करके संबोधित किया इसके पहले भ्राता ने कहा हमारे संत कहते हैं कि श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने विभीषण को कहा कि तुम रावण के भाई नहीं तुम हनुमान के भाई हो और हमारा तुम्हारा संबंध भाई का रहेगा बात यह है कि तुम्हारे पास तो मां है और हमारे पास पिता है अगर तुम मां से मिला दोगे तो हम पिता से मिला देंगे संयोग ऐसा बना है कि हम हैं तो दोनों भाई भाई किंतु तो एक के पास पिताजी हैं और एक के पास माँ जी हैं हम माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं और तुम यदि हमको माँ के दर्शन करा दोगे तो काम बन जाएगा तो तुरत महाराज जो उन्होंने संबंध बनाया था जब इन्होंने कहा जाने की मां को हम दर्शन करना चाहते हैं सकल सुनाई और चले वो पवन सुख विदा कराई तुरंत युक्ति बता दी और युक्ति बताकर के क्या कैसे मिलेगी और तुरंत युक्ति बताकर के महाराजी लेकर के विदा करा करके चले दिखाया उनको रास्ता और कल स्वय रूप गये जो पहले छोटा सा रूप बना करके गए थे और उनके तो पास ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रकट हो गए थे जब उनको युक्ति मिल गई तो अपने छोटे स्वरूप में आकर के अशोक वाख्या में नारायण जहाँ माँ विराजमान है सीता रह रही हैं, वहां जब पहुंचे ये देख ही मन ही मोहमकिन जाकर माँ को मन ही मनिनों ने प्रणाम किया और जब देखा महाराज कैसे बैठी है माँ कृषि तमुशीस जटा एक वेणी जपति हृदय रघुपत गुरुशेणी आज तपस्विनी का वेष कैसा है लट महाराज बाल स्वर केस पास लट के रूप में दिख रहे हैं वेणी के रूप में और इधर उधर मानी देख रही हैं निज पद नयन दिए मन राम पद कमल आंखें तो इनके अपने लगता है अपने चरणों की ओर है किंतु तो मन इनका जो है भगवान के तर में लीन है परम दुखी भाव पवन सुख तो देखी देख महाराज इस प्रकार से मां के जब दर्शन जानकी के दिन के रूप में दर्शन हुए दुखीत तो नहीं तो सीरा जी महाराज कहते हैं परम दुखी भाव पवन परम दुख को प्राप्त किया और दुख को प्राप्त करने के बाद भी महाराज ये करते क्या है तरुपल्लो मोहर होता वृक्षों को जहां महाराज अशोक वाटिका के गए जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी हैं उसी वृक्ष के ऊपर चढ़कर अपने को छुपा रहे हैं और छुपाते हुए कर क्या रहे सुंदरकांड की जो सुंदरता है दूसरा कोई महाराज होता तो सोचता दुखी देखकर के तुरंत मिल लेता तुरंत जानकर सामने प्रकट हो जाता और तुरंत यदि प्रकट हो जाते तो कार्य पूरा होता ही नहीं मां भी पहचान नहीं पाती पर भी नहीं हो पाता और तब तक, तक, तक महाराज रावण का आगमन हो जाता तो निश्चित रूप से कैद में चले जाते पकड़े जाते कुछ ना कुछ घटना घटी किंतु ये विचार करने लगे जो हमारे सुंदरकांड की एक अपनी शैली है जीवन को सुंदर बनाने के लिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं करे विचार करो का भाई अब ये विचार करने लगे क्या करू मैं कैसे मां के सामने प्रकट हूँ कैसे अपना परिचय हूँ क्या बताऊ या विचार कर ही रहे थे तब तक राम का आगमन हो गया है उसी समय जब रावण आया है संग में नारी लिए हैं बहु प्रकार से अपना बनावा बनाकर के आया है और आ करके महाराज श्री जानकी को विविध प्रकार से समझाना प्रारंभ करता है शाम दान भय भेद दिखावा चारो प्रकार की नीतिया दिखा करके डरा रहा है और बार बार सुन की सयानी सुलोचनी शब्द का प्रयोग कर रहा है कहता है मंदोदरी आज जितनी दानियां हैं तुम्हारी हंटरी बना दूंगा एक बार मेरी ओर निहार लो किंतु तो धन्य है भारत की परंपरा जब ये बार बार कहता है मेरी ओर मेरी ओर निहारो मेरी ओर निहारो तो श्री भैदे ही उसकी ओर किस ढंग से निहारती है इसका एक सनातन परंपरा ऐसी दी गई है तृणधरी कोट कहक वे तो देगी हमारे संतों ने कहा कि उसकी ओर निहारा भी तो कैसे निहारा एक तिनका उठाया और तिनका की ओर निहार करके उसको बोलती है हमारे संतों ने कई रसीले भाव इससे निकाले हैं कि कोई सती सावित्री स्त्री को कभी किसी से बात करना हो पर पुरुष से तो बीच में कोई न कोई अपना होना चाहिए तो अपना कौन है ये तृण श्री वैदेही का भाई है भाई को मध्य में ला करके आप कहेंगे श्री वैदेही का भाई कैसे है भूमि सुता मां अम्बा जदम्बा जानकी है और भूमि से ही उत्पन्न होने वाला ये तृण है तृण की भी लज्जा लज्जा होती है तृण धरी ओट कहक वेदेही सुमिर अवधपति परम स्नेही शिव के प्रति जो इनका परम स्नेह उसका चिंतन करके और कहा कि अरे दसमुख कभी विचार कोने किया है कुमुदनी मैं कभी भी खिलती है तो खद्योत के प्रकाश से नहीं खिलती है कुमुदनी जब भी विकसित होती है तो चंद्रमा के प्रकाश से विकसित होती है ये जुगनू के प्रकाश से कुमुदनी विकसित होने वाली नहीं है यही मानव उपदेश दे रही है कि जानकी का चित्त यदि कभी किसी को निहारने का करेगा तो केवल रामचंद्र को निहारेगा रामचंद्र के अतिरिक्त किसी को यह चित्त निहार नहीं सकता है और तू तो, तो खद्योत के समान है जुगनू के समान तेरी प्रतिभा है तेरी प्रभा है असमन समुझ कर रघुवीर वानी की एक महात्मा हमारे कहते हैं कि सीमा को पता चल गया है कि अमोघवान आ गया है उनको पता चल गया है कि अमो भगवान आ गया हैं इसलिए कहती है, खर सुध नहीं रघुवीरबान की तुझे रघुवीर रघुवीरबान की सुधी नहीं है अथवा रघुवीर रघुवीरबान के उपनाय कहने का इप्राय? इनको और भी कई सांकेतिक भाषा से हमारे संतों ने कहा कि उनके प्रभाव का पता नहीं है अरे सत सुने हरि माने वो ही अधम नीलज लाज नहीं तो अरे अधम कहीं का नीलज कहीं का तुझे लज्जा नहीं आती है अगर तेरे में वीरता थी तो बलशाली था तो शिराघों के सामने हरी के सामने लेकर के आता जब वो नहीं थे तो एकांत तो में लेकर के आया है और जब इस प्रकार से महाराज कहा तो आप ही सुनी खद्योत राम ही भानु समान अपने को खद्योत के समान दुग्नों के समान समझकर और शिरागेन्द्र सरकार को सूर्यवंशी है नहीं तो भानु की उपमा दे रानी कहा गुस्सूवंशी होने के कारण सी राघो की जो प्रतिमा के समान है पर शुनिकारी बोला क्रोध क्रोधिया कर, करके महाराज बोलना प्रारंभ करता है कि सीता तुम्हें मान किया है वैसे तो इस तलवार से तुम्हारी गर्दन में काट देता किंतु मैं चाहता नहीं हूं कि तुम महाराज मरो हमारे अनुचरी बन जाओ और बार बार महाराज समझाना प्रारंभ करता है को बाद में तो अवधि दे दी इसने कि मास दिवस कहा माना। दि एक मास में तुम्हारी तो बात नहीं, नहीं मानोगी तो निश्चित रूप से तुम्हारी तो जाओ और को कहा इसको भय दिखाओ साम दाम दंड भेद आदि महाराज सुनाती हैं और श्री हनुमंतलाल जी महाराज अपनी दिव्य कथा से आगह की सुना करके और माँ के सामने प्रकट होकर के मां के चरणों में अनुराग की बात श्री की कहते हैं कि कैसे हमारे श्री हनुमतलाल जी महाराज प्रगट होते हैं और कैसे माँ इनको आशीर्वाद देती हैं सचमुच में मां के आशीर्वाद के बगैर जीवन अधूरा है मां के आशीर्वाद से ही संपूर्ण जीवन रशिला बनता है भगवती ने ही महाराज को राम का सुख बनाया और सच में पिता भले में जाए किंतु जब तक मां नहीं मिलती तब तक पिता की पहचान नहीं होती है मां ही पिता का परिचय कराती है मां ही पिता का सुख बनाती है तो भगवती ने कैसे कैसे असिल आशीर्वाद दिए हैं इनकी विनम्रता के कारण इनकी सहजता के कारण और इनके जो हमारा दीनता का गुण है दो विष्टोजन का सर्वश्रेष्ठ गुण दीनता का उस गुण के कारण भगवती लीती है उसकी चर्चा नारायण कल करेंगे साधना का एक रशीला ग्रंथ है जो हमको भगवान की ओर बढ़ाता है भक्ति की ओर बढ़ाता है मनो ऐसा लगता है कि जब तक भक्ति महारानी नहीं मिलेंगी तो भगवान मिले होने के बाद भी अनमिले ही रहेंगे श्री हनुमंतलाल जी महाराज को भगवान मिले हैं किंतु अनमिले है? और जब भक्ति महारानी मिल जाती है तो सचमुच में पूर्व रूप से मिलते हैं तो भक्ति महारानी तक पहुंचने तक सीता शांति रूपा व्यक्ति रूपाएं हैं उन तक पहुंचने तक जो गुण एक साधक के जीवन में होनी चाहिए जो सहजता सरलता रिजुता गुण साधक के जीवन में होनी चाहिए जो वैयाग का गुण होना चाहिए नहीं तो सामान्य व्यक्ति तो तुम्हारा जो सौंदर्य की ओर आकर्षित हो जाता लंका का सौंदर्य कोई सामान्य सौंदर्य नहीं है ऐसे सौंदर्य को देखकर जिस साधक के चित्त में उसके प्रति प्राप्त करने की उलासा नहीं जनती है वही साधक भक्ति तक पहुंच पाता है और वही साधक भक्ति को प्राप्त करके भगवान तक पहुंच पाता है ये सारी चर्चा आप नारायण पर करेंगे अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी प्रार्थनाएं हैं हमारी मति हमारी गति हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य की